यदि कोई वकील की आवश्यकता पर है तो आचार्य जैसे महापुरुषों से सलाह भी लेनी चाहिए घर के थे सलाहकार कोई बुराई की बात ना है। बाप की सरकार वाई की चले घर में जो छोरान थे पूछ पूछ करे। अपने ठाकुर जी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं चक्कर यही पड़ता है संग सहाय ने दूजा। और श्रीजी नाम जानकी जी का तो गोस्वामी जी ने ठप्पा लगा करके निश्चय कर दिया है प्रगटभ श्री कंता श्रीकांत भगवान राम हैं अर्थात तो नारायण में और रघुनाथ जी में कोई भेद नहीं है और एक हमारी पड़ोसी दूसरी संप्रदाय है उनको श्री जी का बड़ा भारी शौक चढ़ा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को भी श्री जी कहने लग बोले भाई इनके सामने इनकी सत्ता टिकेगी नहीं तो उन्होंने श्री जी के सामने और ठाकुर जी को ही श्री जी कहना शुरू कर दिया ऐसा नहीं कि दो वोट करने से एक घर में दो श्री जी कहा से आई एक घर में दो श्री जी नहीं टिक सकती पर इन्होंने सोचा कि संख्या अधिक होगी तो विजय हमको प्राप्त हो जाएगी अकेली श्री जी श्रीमान होने वाली तो श्री जनकनंदिनी ही हैं। पक्षपात मान लो चाहे थोड़ा बात अटपटी सी है इस भूमि का कितना बड़ा सौभाग्य था कि यहां के और महाराज जी के पवित्र आत्मा भक्तों ने इस सत्र का संकल्प किया था श्री मंगल चंद्र जी डिडवानिया जी के स्मृति में जो विद्यालय है उसी प्रांगण को आपने स्वीकार किया मंगल पर आज भी लोग कहते हैं कि रहने की स्थिति बन गई है मंगल ग्रह जो है वहाँ रह सकते हैं लोग ऐसी भूमि का वहाँ परिचय हुआ है जानकारी हुई है यह भूमि मंगलचंद्र जी की है और जिस पीठ पर विराजमान होकर जो कथा मृत का कथामृत का पान करा रहे हैं इस सुंदर सरिता का प्रवाह जो कर रहे हैं वह भी श्री स्वामी मंगलदास जी के पावन परिवार के एक आचार्य हैं मंगल पीठाधिपति श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज ने समय आने पर सिद्ध स्थान एक मलूक जी के स्थान को मलूक पीठ नाम दे करके उसका उद्धार किया था भले ही आप किसी पीठ के हो जाएं पर बिना मंगल के तो काम चलना नहीं है कथा में मंगल कलश पहले चाहिए भूमि भी मंगलचंद जी की है और कथावाचक भी श्री स्वामी मंगलदास जी के ही हैं डाकौर वाले महाराज जी को यहाँ आना था तो समय का अभाव रहा हमारे परिवार के बहुत अच्छे संत श्री मंत्री कमल दास जी महाराज उनका साकेतवास दशहरा को हो गया तो डाकोर वाले महाराज जी वहाँ व्यस्त हैं जिस वंश में आचार्यों का प्राकट्य होता हो उस वंश को प्राप्त करके कोई जीव ये सोचे कि हम अनाथ हैं हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है यह वार्ता अब समाप्त तो हो गई हम कहते हैं संसार में ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज उसके खिलाफ बोलते हों इतना बढ़िया नीर बह रहा है अमृत के समान किसी भी संप्रदाय का किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि धर्मान्यायी है कोई आतंकी ही हो मोहम्मद का उसकी बात तो अलग है नस-नस में भर के आतंक भर दिया हो नहीं तो कोई भी संप्रदाय और कोई भी धर्म का व्यक्ति इनकी कथा सुने उसके हृदय में क्षोभ हो जाए ये बहुत मुश्किल बात है सबका हृदय पवित्र हो जाता है सुनकर के संतोष प्राप्त होता है गौ माता के लिए जिन श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज ने जन्म लिया है और अपना संपूर्ण जीवन उसमें आहुत कर रहे हैं महाराज उनकी आपदाहिनी भूजा बन कर के और जैसे माता सूरभि ने गौ माता ने मनोरथ को प्रकट किया एक इतना सुंदर नंदीश्वर प्रकट किया जो भगवान शिव शंकर का वाहन हुआ ऐसे गौ माता ने मनोरथ और भीम दादा जैसे बलियों को प्रकट करके स्वामी श्री रामचंद्र जी वीर की छाती को ठंडा करने के लिए इन महापुरुषों को भेजा है गौ माता गोलोक में जो बैठी हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है लेकिन इन गायों को भी संतोष है आज जब गौशालाओं में हम जाते थे तो 10-20 गाय पूछ पड़ी रहती थी अब गौशालाओं में जाते हैं दो तीन वर्ष से तो महाराज जी गायें स्वस्थ मिलती हैं ये कथा प्रवचन सत्संग का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से गौशालाओं में दर्शित हो रहा है भगवान शिव को बड़े बड़े बली महाबली वाहन प्राप्त हो सकते थे लेकिन भगवान शिव ने नंदीश्वर को ही स्वीकार किया है यह भगवान शिव की चतुराई नहीं है बुद्धिमानी नहीं है यह गोमाता के गोवंश का संरक्षण और उनका सम्मान है आज जो व्यक्ति अपने आश्रम घर में बैल रखते हैं वह धर्म के पालक हैं और जो बैलों का तिरस्कार करते हैं वह धर्म के पालक नहीं हो सकते हैं बहुत सुंदर कुंवर पाल स्वामी जी का एक रसिया है तो हम पूरा नहीं सुनाएंगे एक कड़ी सुनाते कार्य के सामन दियो कम जरो करे बुझ जाए तो जब वृंदावन के स्वामी जी सामने रहते हैं तो रसिया सुनावे में थोड़ी हिचकिचाहहाट सु चक्कर ये पड़ता है कि कोई मात्रा हलंत बिंदी इधर उधर हो गई तो फिर आचार्य जी खटपट करेंगे ये तो इतने सुंदर हैं और जिन स्वामियों ने श्री जी का पाठ किया हो ना, उनके यहाँ तो करुणा की बरसाई होती रहती है <laughs> वाह स्वामी देवकी जी संकेत कर रहे हैं बोले हां श्री जी सामने हैं <laughs> श्री मुखचंद चकोर दोनों हैं ठाकुर जी और श्री जी भगवान शिव बैल के लिए कहा करते हैं गैया लगे मोही प्यारी जगपालनहारी पालन हारी गैया लगे मोही प्यारी जगपाली गैया लगे अजिमाखन छाछ तू अधिकृत सो सबकू कर सुखारी सुखारी गैया लगे याही की संतान उपजा ब धन धान ये ज्योति के किसान बैलगाढ़ी में चलाए बोझ कांधे पे उठावे नाक अपनी छिदावे मार ऊपर थे खावे तो हू बोले कछुना है तबही बाहन वृषभ बनायो तब ही बाहन वृषभ बनायो महादेव त्रिपुरारी पुरारी, पुरारी गैया लगे मोही प्यारी जगपाल नोहारी गइया लगे यह महाभारत की कथा एकमात्र गौ माता के प्रचार की कथा है यहाँ जो आवे सब में गौभक्ति भर जानी चाहिए महाराज जी ने कितना सुंदर रात को सुनाया था एक रचना का पद गोपाल कहें गोपाल हम कहते हैं ये तो पाले तू पाल ये तो पाल ही रहे हैं और आपको भी पालना चाहिए हमारी वाणी का विराम महाराज जी के चरणों में समर्पित और करुणानिधान वाले महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम महाराज जी के सदगुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी गणेशदास जी महाराज भक्तमाली जी भक्तमाल भाष्यकार उन्हीं महाराज जी के आप गुरु ब्राता हैं और श्री अवध में करुणा निधान भवन में आप विराजते हैं हमारे नाते में बहुत कुछ लगते हैं काका बताऊं जब ज़्यादा नाते हों तो लोग काका कहूँ याद हैं तो इसलिए हमारे काका जी हैं और आपकी कृपा आज से बरसेगी महाराज जी से प्रार्थना है भारत को महान बनाने के लिए सुंदर कथा का सबको श्रवण करावे वृंदावन बिहारी लाल की जय नमः ह्रि ओ तत्शतमते रामचंद्रा नम ओं नम परमहसास्वादितकमलचिन्मकर भक्तजनमानसा श्रीरामचंद्राय गीशा से वदने लक्ष्म से यस्य वक्षसि यस्ते हृदय संवित्त नृसिहम भजे विश्वसर्ग विसर्गादिनलक्षणलक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका पराशरपुंडी क्यांबरीशुकशनकालजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवतान भगवता छाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नम सीतां श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्तभक्ति भगवंतुरचतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक यद विश्व शिरसा जंगम भूत भव्यस्य वंदे भूतभव्यतरम नारायण नमस्कृत चैव चम व्यासम् ततो नमः सरस्वती व्यादी ओं नम पिताय नम प्रजापतिभ्यम सर्विघ्न विनायक सजेती सिंधुवदनों देव यदपजस्मरण बाशर्मन नाशिन्नाशेति विज्ञानाम् गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरी गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरी गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय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 राधारमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री यमुना महारानी की, की जय श्री गिरिराज महाराज की जय अखिल गोवंश की जय जड़खोर गोधाम की जय श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री महर्षि वैशंपाई जी महाराज की राजर्षि श्री जन्मेजय जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री पंचम वेद महाभारत की जय सव संत की जय सब भक्त की, जय सब विप्रन की है समस्त ब्रजवासी की जय श्री सालासर बालाजी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगजननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय गीता जी की जय जय जय श्री राधे ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर हरिशरणम अनकोटिब्रह्ंडनायक सर्वेरपरात्पर पर्रह्म कल्याण दिव्या कल्याणगुणगणनिलय निखिल हे भक्तवांचाकल्पतरु भक्त वांछा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की श्रीहरिकी कृपा करुणा से भारतवर्ष के परम पवित्र राजस्थान प्रदेश के सेखावाटी सीकर क्षेत्र में श्री लोहारगल महातीर्थ के निकट श्री केतुमाल पर्वत की उपत्यका में श्री रामपुरा रघुनाथगढ़ के मध्य स्थित श्री मंगलचंद डिडवानिया महाविद्या मंदिर के इस परिसर में सत्संग मंडप में पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में हम आप सब को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री महाभारत की दिव्य कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है पूज्य श्री रवासा महाराज स्वामी शुद्धानंद जी महाराज श्री करुणानदन वाले महाराज जी बाराघाट बाले महाराज जी हमारे गुरुवत आदरणीय पूज्य श्री महंत श्री रामतार दास जी महाराज अयोध्या से पजारे पूज्य स्वामी श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज पलसना वाले महाराज जी सभी पूज्य संत महात्पुरुष एवं जिनका दिव्य वक्तव्य हम आप सब श्रवण कर रहे थे ऐसे हमारे ऊपर अतिशय स्नेह एवं वात्सल्य रखने वाले पूज्य आचार्य श्री जिनको अभी बाराघाट वाले महाराज जी भाषण भास्कर कहकर के संबोधित कर रहे थे आज कल से महाभारत कथा के क्रम में श्रीमत भगवत गीता का शुभारंभ हुआ है कल श्रीमत भगवत गीता का प्रथम अध्याय सम्पन्न हुआ कल दास ने भी यही चर्चा की थी कि गीता जैसे दिव्य उपदेश को प्राप्त करने का अधिकारी भी वही महानुभाव हो सकता है जिसका हृदय इस प्रकार से करुणा से भरा हुआ हो करुणार्द्र हो और हमने स्मरण भी कराया था कि वे केवल पारिवारिक संबंधों के व्यामोह में पड़कर उनसे युद्ध न करना चाहते हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि विराट नगर में युद्ध हो चुका है छह-छह महारथियों के साथ अकेले अर्जुन युद्ध कर चुके हैं लेकिन यहाँ अर्जुन के हृदय में उत्पन्न करुणा ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद विंद से गीतामृत का ऐसा दिव्य प्रवाह ऐसा निव्य दिव्य निर्झर प्रस्तुत किया कि केवल आस्तिक हिंदू समाज नहीं आप इस समग्र विश्व के दार्शनिक वैचार विचारक आज भी गीतामृत रस से आप्लावित हो गए ऐसा कोई नहीं हुआ जो गीता से सुपरचित न हो और गीता का स्मरण जिन्होंने जिसने न किया कितनी सुंदर बात पूज्य आचार्य श्री ने हम सबको बताई कि महर्षि श्री दयानंद जी महाराज ने भी महाभारत को आर्ष माना और श्रीमद भगवत गीता को आर्स माना बहुत ऊंची बात बहुत सुंदर बात वास्तविकता ये है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सनातन धर्म के स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाले सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ जिसका नाम ही है जय महाभारत का नाम जय ये जयाख्य पंचम वेद महाभारत इसकी कथाएं केवल सीकर में नहीं हम तो कहते हैं इस समय आवश्यकता है समग्र भारतवर्ष में समग्र विश्व में यह मंगलमयी कथा होनी चाहिए महाराज जी महाभारत के उपसंहार में भगवान व्यास ने स्वयं कहा है भारतणुया नित्यम किसी समय विशेष में महाभारत नहीं सुनना चाहिए नित्य ही महाभारत सुनना चाहिए भारत शृणुया न्यम भारत परिकीर्त भारत भवने तस्य हस्तगतो जया महाभारत की पोथी जिसके घर में विराजमान है उसकी हथेली पर विजय है इसलिए इस भ्रम को इस समय संपूर्ण देश को त्याग देना चाहिए कि महाभारत नहीं सुननी चाहिए महाभारत ग्रंथ को घर में रखने पर युद्ध हो जाता है लड़ाई झगड़ा हो जाता महाभारत छिड़ जाती है इस प्रकार की जो भ्रांति है उसका त्याग करना चाहिए परम भारत परम पुण्यम भारते विविधा कथा भारत सेव्य देवी भारतम परम पदम परम पुण्य पवित्र श्रीमद महाभारत है महाभारत में विविध कथाएं हैं मनुष्यों की तो चले क्या देवता भी महाभारत का सेवन करते हैं और महाभारत परम पद की प्राप्ति कराने वाला है संपूर्ण शास्त्रों में सर्वोपरि है भारत सर्वशास्त्राण उत्तम भरतर्षभ भारत प्राप्यते मोक्षस्वेत तत्वे तद्रवी महाभारत से चतुर्विद पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है एक बड़ी सुंदर बात व्यासी ने ग्रंथ के उपसंहार में कही है ये हम इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि आज पूज्य आचार्य जी ने जो वचनामृत का प्रसाद हम सबको प्रदान किया है उनके विचारों से मेल खाता हुआ उनके विचारों को प्रमाणित करता हुआ यह श्लोक है इसलिए हम उसका स्मरण कर रहे हैं आपने अपने वक्तव्य में कहा धरती माता श्री वृन्दावन विहारीला धरती माता गो माता एक है गायत्री माता गंगा माता यह भी एक ही है ब्यासी कह रहे हैं महाभारत आख्यान यह पृथ्वी माता गौ माता सरस्वती ब्राह्मण और केशव इनका ही कीर्तन श्री महाभारत ग्रंथ में किया गया इसलिए महाभारत ग्रंथ का कथन श्रवण करने वाला कभी भी अवसाद विषाद को प्राप्त नहीं होता है महाभारत आख्यानम क्षिति गाम चरस्वती ब्राह्मण केशव चीर्तन नवशीदती तो आज हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जो महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत जो हिंदू सनातन संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है भगवत गीता, जिसके बारे में प्रसिद्ध है एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम आज उस गीता के मंगलमय कथन श्रवण का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है समय जो भी अब अवशिष्ट है करीब 11 बजने में 10 मिनट कम है तो अब जो भी समय हम लोगों के पास है आज भी गीता पर प्रवचन होगा विचार तो ये था कि आज ही संपन्न कर देंगे लेकिन यह महाभारत का सर्वोत्कृष्ट प्रकरण है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा युतपत्र नेत्र येनत्वया महाभारत तैल पूर्ण प्रज्वल तो ज्ञानमय प्रदीप महाभारत में यह गीत गीता रूपी ज्ञान प्रदीप भगवान व्यास ने प्रज्वलित किया है इसलिए महाभारत की कथा में गीता की चर्चा विशिष्ट रूप में अवश्य होनी चाहिए लेकिन कल भी हमने निवेदन किया था वस्ुतः गीता स्वतंत्र प्रवचन सत्संग के रूप में श्रवणीय ग्रंथ है अभी आज गणना करने पर लगता है कि 17, 18 दिन व्यतीत हो गए और अभी ग्रंथ बहुत विराट है बहुत आगे तक पहुंचना है युद्ध की कथा को ही संक्षिप्त करना पड़ेगा महाभारत का जो विशिष्टतम प्रकरण है जहाँ भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है अनुशासन पर्व शांति पर्व उसकी चर्चा भी अत्यंत आवश्यक है इसलिए आज जो भी समय अवशिष्ट है उसमें हम भगवत गीता की चर्चा करेंगे और कल भी भगवत गीता की चर्चा करेंगे और फिर आगे के प्रकरणों का स्मरण करेंगे संजय ने द्वितीय अध्याय के प्रवचन के आरंभ में जिस शब्द का प्रयोग किया है वह निश्चित ही विचारणीय है उन्होंने अर्जुन को मोहाविष्ट नहीं कहा कि मोहाविष्ट अर्जुन के इन उद्गारों का श्रवण करके भगवान ने उनको समझाया भगवान ने उनसे कहा संजय कहते तम तथा कृपया विष्टम मोहाविष्टम नहीं कृपया विष्टम अर्जुन का हृदय कृपा से करुणा से दया से व्याप्त हो रहा है लवालप कृपा करुणा दया उनके हृदय में भरी हुई है और वह दया का कृपा का सिंधु इस प्रकार से उद्वेलित हो रहा है कि वे उसे अपने भीतर समाहित नहीं कर पा रहे हैं अश्रुपर्याकुल क्षण नेत्रों से अविरल अश्रुधारा का प्रवाह चलने लग गया अपने मित्र और अपने प्रपन्न आत्मसखा नर ऋषि स्वरूप महात्मा अर्जुन के हृदय की इस अपरिमित अपूर्व दिव्याति दिव्य करुणा का दर्शन करके भगवान के हृदय में भी वह करुणा का समुद्र उद्वलित हो उठा जिसने गीता के इस दिव्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए बाध्य कर दिया भगवान ने कहा कि अर्जुन समय समय की बात है इस प्रकार के जो भाव तुम्हारे द्वारा प्रकट हो रहे हैं इस प्रकार की जो भावभंगिमा तुम्हारी है नेत्रों से अवरल अश्रुधारा चल रही है इसका यह समय उपयुक्त नहीं यह उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि तुम इस करुणा के कारण ही अपने शास्त्र धर्म से विमुख होना चाहते हो धर्म के मूल में करुणा है धर्म के मूल में करुणा है और जिस धर्म के मूल में करुणा न हो वो धर्म धर्म नहीं वो अधर्म है ये बात सचे है धर्म का मूल करुणा है ज्ञान का मूल भी करुणा है प्रेम का मूल भी करुणा है लेकिन इस अवसर पर तुम्हारा इस प्रकार की करुणा को व्यक्त करना समयानुकूल नहीं है क्योंकि तुम्हारा यह युद्ध रूप क्षात्र धर्म उन असंख्य आवलाओं के प्रति उनकी रक्षा के प्रति उनके मान सम्मान की रक्षा के प्रति प्रेरित कर रहा है यह तुम्हारा क्षात्र ये बात बिल्कुल सत्य है यदि महाभारत युद्ध नहीं होता तो क्या अवस्था होती सनातन धर्म की नहीं कहा जा सकता सारे विश्व की मानव जाति ने यह बात समझी और इसे माना कि एक भारतीय नारी पर अत्याचार करने का दुष्परिणाम क्या होता है और भगवान ने गीता जी में स्वयं अर्जुन से कहा है कि तुम जिन्हें मारने के लिए इतने अधिक व्यथित हो रहे हो तुम्हारे हृदय में करुणा का भाव जग रहा है वे करुणा के योग्य नहीं है तुम्हें दिख रहे हैं जीवित पर वे जीवित नहीं हैं। मैंने उन्हें पहले ही मार दिया ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने कहा निहिता पूर्वमेव। मैंने उन्हें पहले ही मार दिया तब प्रश्न उठता है कि आपने उन्हें पहले कब मारा वले जब परम पतिव्रता सती साध्वी पांचाली द्रौपदी के पवित्र केश पास का दुर्योधन दुशासन ने स्पर्श किया था उसी समय हमने उन्हें समाप्त कर दिया था अब तो वे आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं और तुम इन्हें विनष्ट करने में निमित्त बन जाओ इसलिए भगवान का कहना है कि इस अवस्था में तुम्हारे चित्र में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होना समीचीन नहीं है इसलिए अर्जुन पार्थ गार्थ नहीं क्षुद्रम हृदय दैर्वल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ पर अब देखिए यहां भगवान अर्जुन का संबोधन कर रहे हैं पार्थ पार्थ माने स्पष्ट है प्रथा कुंती के पुत्र अर्जुन यहां अर्जुन न कहके अन्य कोई अर्जुन के नाम से संबोधित न करके पार्थ क्यों कह रहे हैं इसमें आशय क्या है भाव क्या है कल की कथा में आप लोगों ने सुना प्रथा ने कुंती ने भगवान के पूछने पर कि बुआ जी मैं लौट के विराट नगर जा रहा हूं युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव इन्हें आप क्या कहना चाहती हैं अपने पुत्रों को क्या संदेश देना चाहती हैं तो उस समय कुंती ने विदुला क्षत्राणी का उपाख्यान सुनाया है कल हमने उसका स्मरण किया था विदुला का उपाख्यान और कुंती ने कहा है कि अर्जुन से कह देना भीमसेन से कह देना युधिष्ठिर से कह देना नकुल सहदेव से कह देना कि जैसे शत्रुओं से पराभूत अपने एकमात्र पुत्र संजय को फटकार के उसकी भर्सना करके उसकी वीर माता विदुला ने ललकारा था और कहा था कि यदि तू आज युद्ध में मारा जाता तो मेरे चित्त में प्रसन्नता होती भले ही मेरे पति वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और तू मेरा एकमात्र पुत्र है लेकिन तू भी यदि वीरगति को प्राप्त होता तो मैं अनुभव करती क्षत्राणी जिस अवसर के लिए पुत्र को जन्म देती हैं वह पूरा हो गया और मेरी कोख सार्थक हो गई मेरा जन्म सफल हो गया किंतु तू कायरों की तरह अपने प्राण बचाकर यहां नपुंसक की तरह पड़ा है इससे मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है और तू आज भी सन्नद्ध हो जा शत्रुओं को परास्त कर यदि जीतता है जीतकर विजयी होकर आता है तो मैं तेरी आरती उतारूंगी और यदि तू आज वीरगति को प्राप्त होता है तो तू निश्चयपूर्वक सुन ले मैं तेरे मृत्यु पर रुदन नहीं करूंगी हर्षित होंगी कि आज क्षत्राणी जिस अवसर के लिए पुत्र को जन्म देती है आज वह सफल हो गया तो मेरे पुत्रों से जाकर कह देना आज मैं कुंती नहीं मैं विदुला हूं और आज्ञा दे रही हूं कि भले ही तुम्हारा कोई सहायक ना हो तुम्हारे पास कोई सेना न हो लेकिन तुम्हारे प्रति जो अधर्म अन्याय अत्याचार हुआ है यज्ञ से नहीं द्रोपति का जो तिरस्कार हुआ है उसको देखकर तुम लोग शांत मत बैठना युद्ध करना यह संदेश है कुंती का यह संदेश है प्रथा का इसलिए मानव कुंती के संदेश की याद दिलाने के लिए भगवान पार्थ संबोधन कर रहे हैं पार्थ यह तुम्हारी माता का संदेश है क्लब्यम मगम पाथ नई तत्वप्य क्षुद्रम हृदय अर्जुन ने कहा कि भगवान इतनी कठोर वाणी का प्रयोग आपने आज तक नहीं किया मैं आपका सखा सखाऊ लेकिन इतना कठोर आप कभी नहीं बोले इससे भी कठोर आपकी बोलने की इच्छा हो तो आप स्वतंत्र हैं बोल सकते हैं लेकिन मैं अपने मनोभाव को आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं कि कथम भीष्मे ये बताइए बचपन में धूल मिट्टी में सना हुआ मैं कितनी बार आकर के पितामह भीष्म की गोद में बैठ जाता था उनके श्वेत स्मश्रु धूल भले हाथों से उनका स्पर्श करने लग जाता था अपने कोमल भुजाओं को उनके कंठ में डाल देता था और एक एक बात को कई बार पूछता था उनसे लेकिन वे कभी क्षुब्ध नहीं होते थे वे अपनी अंक में बिठाकर हमें इतना वात्सल्य देते थे ऐसे भीष्म जो कुरुवंश के देवता हैं पूज्य हैं जिन्होंने हमें छोटी छोटी धनुही लेकर प्रत्यंचा चढ़ाना और लक्ष्य वेद करना सिखाया है उन पितामह से मैं युद्ध करूंगा चंदन पुष्प से जिनका वंदन अर्चन हमें करना चाहिए उनके ऊपर मैं वाण वर्षा करूंगा और जिस गुरु तत्व के बारे में शास्त्र कहते हैं कि एक अक्षर का ज्ञान जिस गुरु ने प्रदान किया है यदि उसकी भी अवमानना यदि उसका भी तिरस्कार शिष्य के द्वारा होता है तो वह अक्षम्य अपराध है एकाक्षर प्रदातारम यो नावमन्यते नाव अवमानना करता है एक अक्षर देने वाले गुरु की अवमानना करता है वह पातकी होता है फिर जिन भगवान द्रोणाचार्य की कृपा से हमने सांगोपांग धनुर्वेद प्राप्त किया है उन द्रोणाचार्य से मैं युद्ध करूंगा तीखे ही की वर्षा करूंगा ये हमारे सदा पूजनीय हे भगवान गुरुजनों को मारकर रक्त में सने हुए भोग रक्त में सना हुआ राज्य हमें नहीं चाहिए यदि तुम कहो कि ये जीवन का निर्वाह फिर तुम्हारा कैसे होगा बोले हम तो भिक्षा वृत्ति से भी निर्वाह कर लेंगे भिक्षा हमारे लिए उत्तम है लेकिन गुरुजनों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करना हमारे लिए उचित नहीं है गुरु ना ही महानुभाव भावांच्रेयो भोग भिक्ष्मी है लोके हत्वामास्तु गुरु निहै भुंजीय भोगान प्रदिधान वेद में महाराज जी एक वाक्य है आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्य, आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा जिस साधक में होती है वही तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है वही ब्रह्म के परोक्ष स्वरूप और अपरोक्ष स्वरूप दोनों स्वरूपों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुभव वही कर सकता है जो गुरुनिष्ठ है जो आचारी निष्ठ है इस श्लोक में अर्जुन की गुरुनिष्ठा अभिव्यक्त हो रही भले ही हमें चाहे जितना क्लेश उठाना पड़े लेकिन जिन गुरुजनों की कृपा से हमें आज यह सब कुछ मिला है उन गुरुजनों के सन्मुख उपस्थित होने पर मैं उनके ऊपर तीखे तीखे बाणों की वर्षा करूं ये मैं नहीं कर सकता भगवान अर्जुन के हृदय में उत्पन्न करुणा जो उनके क्षत्रिय धर्म के पालन में बाधक बन रही है भगवान के गीता उपदेश का प्रयोजन यही है अभी महाराज जी कह रहे थे ना घुमा फिरा के एक ही बात भगवान कहते युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर आज जब तक अर्जुन ने यह नहीं कह दिया करिश्य बचनम तव तब तक भगवान पीछे ही पड़े जब कह दिया करिश्य बचनम तव तब तो भगवान को शांति है कि हाँ ठीक है अब लाइन पर आ गया महाभारत में भीष्म जी के द्वारा कहा गया एक प्रसंग है जिसमें स्वयं पितामह भीष्म वर्णन कर रहे हैं कि जब मेरे गुरु भगवान परशुराम अंबा के प्रसंग में मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए उस समय मैंने धर्मशास्त्र का विचार किया तो मेरी यही समझ में आया और स्वयं कहा भी है भीष्म जी ने परशुराम जी से कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण भी धर्म विरुद्ध अस्त्र शस्त्र लेकर के सामने आ जाए और युद्ध में ललकारे तो भले ही क्षत्रिय उसका शिष्य ही क्यों ना हो उसको युद्ध करने में क्षात्र धर्म के अनुसार दोष नहीं है इसलिए मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आपसे युद्ध की अनुमति मांग रहा हूं तो जहां पितामह भीष्म स्वयं अपने गुरु भगवान परशुराम से युद्ध करना चाहते हैं क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके विशेष करुणा दया के कारण उस धर्म में चूक हो रही है उनके सखा अर्जुन के द्वारा इसलिए भगवान ये समझाना चाहते हैं तुम्हारे अंतक की करुणा अत्यंत आदरणीय है लेकिन वह अंश करुणा का आदरणीय नहीं है जो करुणा का अंश तुम्हारे क्षत्रिय धर्म को ही प्रभावित कर दे क्योंकि यदि क्षत्रिय धर्म रक्षा के लिए अस्त्र नहीं उठाएगा तो लोक में जो धर्म सांकर्य फैलेगा जो अधर्म फैलेगा उसका अपराधी क्षत्रिय माना जाए इसलिए हे भगवान ए रुधिर में सने हुए भोग मैं प्राप्त नहीं करना चाहता अब देखिए पहले अध्याय में अर्जुन ने कह दिया कि गांडी हमारे हाथ से गिर रहा है हमारा मुख सूख रहा है हमारा शरीर काप रहा है और नयोत से इति गोविंद गोविंद में युद्ध नहीं करूंगा घोषणा कर दिए लेकिन युद्ध नहीं करूँगा यह घोषणा करने के बाद फिर अर्जुन अपने मनोभाव को वर्णन कर रहे हैं और मनोभाव को कहते कहते यह भी कह रहे हैं कि भगवान यद्यपि मैंने भीतर से यह विचार किया है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा लेकिन आपका यह मौन हमें बहुत व्याकुल बना रहा है आप मौन क्यों हैं क्योंकि आपको कुछ न कुछ हमें आज्ञा अवश्य करनी चाहिए देना चाहिए क्योंकि हम इस समय स्वयं यह विचार करने में सक्षम नहीं हैं कि हमें युद्ध करना चाहिए अथवा हमें युद्ध नहीं करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए भगवान ने कहा कि भले आदमी तुम तो पहले ही कह चुके हो कि हम लड़ेंगे ही नहीं रथोपस्थ उपाविशत रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए अब तुमने जब खेल ही खत्म कर दिया सारी बात ही खत्म कर दी तब हम क्या कहें अर्जुन ने कहा भगवन मैं इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं लेकिन आपको अच्छी प्रकार से ज्ञात है मैं कैसा भी हूँ बुरा भला आपका हो और जो अपने होते हैं उन अपनों को बिना पूछे भी कई बार हित की बात बतला देनी चाहिए क्योंकि अपने हैं वे भले ही ना पूछे तो भी उन्हें हित की बात बतला देनी चाहिए इसलिए कारपण्य दोसो सो पावा छावाम धर्म समता येयित ब्रूहित तमें शिष्यस्ते हम शाधि प्रपन्नम् हे भगवन इस समय मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसलिए धर्म के संबंध में हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है मैं खुद विचार नहीं कर पा रहा हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसलिए आपकी मैं शरण में आया हूं आपका शिष्य हूं आप मेरे गुरु हैं कान फुकाने से कोई गुरु होता है फूंकने से कोई गुरु होता है क्या आप तो सार्वभौम गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम बंदे जगतगुरुम आप जगत गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं होता अमुक अमुक संप्रदाय की वेशभूषा बना लेने से भी कोई शिष्य नहीं होता क्योंकि शिष्य शब्द संस्कृत भाषा का है और वह अर्थ जिसमें घटित होगा उसे शिष्य माना जाएगा सास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है प्रत्यय होकर के हो शिष्य शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता शासितुम योग्यः शिष्यः जो शासन के योग्य हो उसको शिष्य कहते हैं अर्थात गुरुजनों के अनुशासन को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करे उनकी आज्ञा का अनुपालन करे उसको शिष्य कहते हैं जो मनमाना चलता उसको शिष्य नहीं कहते अर्जुन का अर्जुन का अपने आप को शिष्य बतलाने का अभिप्राय ही यही है कि मैं आपका आज्ञा पालक हूं हम अपने मन में छिपाव नहीं रखते दुराव नहीं रखते जो हमारे अपने मन की बात थी वो हमने आपके चरणों में निवेदित कर दी और होई ना बिमल विवेक गुरुसन किए दुराव इसलिए हमने छिपाया नहीं अपने मन की सारी बात खोलकर आपके सामने रख दी लेकिन इसके बाद भी आप हमारे गुरु हैं हम आपके शिष्य हैं आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है हमारे वैष्णवाचार्यों ने यह स्वीकार किया है गीता में प्रधान क्या है गीता का सार सर्वस्व क्या है बोले गीता प्रपत्ति दर्शन है शरणागति दर्शन है गीता के आदि में शरणागति गीता के मध्य में शरणागति और गीता के अंतिम में भी शरणागति संपूर्ण गीता का उपदेश होने के बाद अंतिम में सर्वधर्मा परित्यज्य मरण व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षा शरण शब्द इतना पवित्र शब्द है कि इस पवित्र शब्द का पवित्र भाव का निवेदन जब तक भगवत चरणारविंद में नहीं किया जाता तब तक भगवान का हृदय द्रवित नहीं होता तब तक भगवान की कृपा करुणा वरस्ती नहीं है भले ही वह भगवान का अपना मित्र ही क्यों ना हो जब तक मैं आपकी शरण में हूं आप मेरे कल्याण का मुझे उपदेश करें यह प्रार्थना जब तक अर्जुन ने नहीं की तब तक भगवान ने गीता का उपदेश नहीं दिया और तो और भगवान की माता भी शरणागति की प्रार्थना करती हैं, तब भगवान उन्हें उपदेश देते हैं माता से बड़ा कौन होगा लेकिन इनका कानून ही ऐसा है जो शरण शब्द का उच्चारण करेगा मैं शरण में आया हूं ऐसा कहेगा उसी पर कृपा होगी इसलिए माता भी कहती है तम वागताह शरणम शरण्यम तम वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार रोज्ञास प्रकृते पुरुष से नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम और तो और भगवान के पिताजी भी ये न बोलें कि मैं आपकी शरण में हूं तो उन पर भी कृपा नहीं होती भगवान के पिताजी नंद बाबा अजगर पैर निकल गया यहाँ तक का भाग निकल लिया अजगर ने और तमाम ब्रजवासी जलती हुई लकड़ी लेकर दौड़े पीटने लगे अजगर ने नहीं छोड़ा ठाकुर जी वही थे दौड़ के नहीं आए और जब नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग महा महाभाग श्री कृष्ण सर्पो माम दृशते तातव प्रपन्नम परिमोचय ये सर्प मुझे ग्रास बना रहा है मैं आपका शरणागत हूं मैं आपकी शरण में हूं मेरी रक्षा करो भगवान दौड़ के आए और भगवान ने अपना चरण स्पर्श कराया वह मुक्त हो गया बाद में नंदबाबा ने पूछा कि सब लोग दौड़े इस विपत्ति के क्षण में और आप तुम भी यहीं थे लेकिन बुलाने पर भी दौड़ के नहीं आए क्या बात है आपने कब कहा कि मैं आपकी शरण में हूं मेरी रक्षा करो मुझे पुकारा नहीं इसलिए मैं आया नहीं यही है संसार तंत्र, रक्षा मपेक्षते ये हमारी व्यवस्था है इसलिए वैष्णवों ने शरणागति को संपूर्ण श्रीमद भगवद गीता का सार माना है संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का उपनिषदों का सार श्रीमद भगवद गीता है और श्रीमद भगवद गीता का भी सार सर्वस्व शरणागति है शरणागति के बिना जीव का कल्याण नहीं इसलिए हमारे महाराज जी तो कहते थे कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति का महाराज जी अर्थ करते थे महाराज जी करते थे ऋत्य ज्ञानान्न मुक्ति का तात्पर्य है प्रापत्ति ज्ञान के अनंतर ही जीव का बंधन छूटता है कटता है इसलिए रीति ज्ञानान्न मुक्ति का तात्पर्य है प्रपत्ति सिद्धांत का ज्ञान होने पर ही उसका संस्कृति चक्र छूटता है और तभी वह मुक्त होता है क्योंकि प्रपत्ति सिद्धांत का ज्ञान होते ही अकारत्रय संपन्न हो जाता है अनन्य भोग्यत्व अन्य शेषत्व और अनन्याहत्व ये तीनों वैष्णव में आ जाते हैं और अकारत्रय संपन्ना महाभागवता ऐसे संपन्न महानुभावों को ही महाभागवत कहते हैं इसलिए वो जो ज्ञान है जिसके बिना मुक्ति नहीं होती वो क्या है सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरीय उर्गार है ये वही ज्ञान है मैं भगवान का शरणागत हूं भगवान मेरे शरण हैं मैं भगवान का भोग्य हूं भगवान मेरे भोक्ता हैं मैं भगवान का शेष हूं भगवान मेरे शेषी है आज भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि तुम तो यह कहकर चुप हो गए कि नयोत से इति गोविंद हे गोविंद में युद्ध करूंगा ही नहीं और आप चुप हो गए तो अब जब युद्ध करूंगा ही नहीं यह अपना मनोभाव आप कह चुके हो तब हमारे उपदेश की आवश्यकता क्या रह गई भले महाराज भले ही मैंने करुणाविष्ट होकर के यह कह दिया हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा लेकिन फिर भी मैं आपका शिष्य हूँ आपके अधीन है आप जो आज्ञा देंगे वह मैं अवश्य करूँगा देखिए हमारे यहाँ तर्क को प्रमाण नहीं माना गया ब्रह्मसूत्र में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने तर्क को अप्रमाण माना है क्यों ब्रह्मसूत्र है तर्का प्रतिष्ठानाप तर्क में अप्रतिष्ठा नामक दोष है इसलिए वह अग्राह्य है हमने तर्क के द्वारा किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया अब हम से कमजोर बुद्धि वाले लोग हैं उन्होंने तो उसको मान लिया कि हाँ ठीक है इनकी बात कटी नहीं सकती काटी नहीं जा सकती तो चलो ठीक है इतने लोग बैठे हैं मानते हैं कि हाँ जो महाराज कह रहे हैं वो ठीक है लेकिन ये हम नहीं घोषणा कर सकते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई पैदा ही नहीं होगा हमसे अधिक तीक्षण विचार करने की शक्ति वाला बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति होगा वह हमारे सिद्धांत का खंडन करके अपनी बात स्थापित कर देगा फिर उसके सिद्धांत का खंडन करके कोई तीसरा अपनी बात स्थापित कर देगा तो एक निश्चित सिद्धांत फिर क्या रहा तो फिर तो ठीक है जैसे अन्य लोग कहते हैं कि बस जो कह दिया वो समझ में आवे तो न समझ में आवे तो मान लो यदि उसके विरुद्ध तुम सोचते हो बोलते हो तो अपराधी हो दूसरे लोग जो कहते हैं इस दोष से बचने के लिए महर्षि व्यास का सूत्र है सही तरकेण उस तत्व को, उस परमार्थ तत्व को तर्क के अनुसार समझना चाहिए एक जगह तर्क का निषेध कर रहे हैं एक जगह तर्क का तर्क की प्रशंसा कर रहे हैं इसका तात्पर्य है कि ऊट पटांग तरीके से तर्क करने की आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं है जिज्ञासु बनकर पूछने की आज्ञा है कुतर्क करने की आज्ञा नहीं है अर्जुन कह रहे हैं मैं तर्क नहीं मैं कुतर्क नहीं मैं तो जिज्ञासु बनकर पूछ रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए मेरा हित किसमें है मैं अपने हिता हित का विचार स्वयं करने में समर्थ नहीं हूं भगवान हृदय भर आया और भगवान ने कहा इस प्रकार का निश्चल निर्मल समर्पित सत्यिष्य ही ज्ञान प्राप्ति का उत्तम अधिकारी है वस्तुतः अर्जुन उनके भीतर अज्ञान है ही नहीं अर्जुन के भीतर अज्ञान होगा तो फिर ज्ञान के संतककरण में होगा वस्तुतः यह नाटक हो रहा है और वह नाटक केवल इसलिए हो रहा है कि अर्जुन समस्त जीव जगत का प्रतिनिधित्व करते हुए समस्त संसार के विषय पास में बंधे हुए जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए विषयी जीवों का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और मुक्षों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुक्तात्माओं के धर्म की चर्चा करके मुक्तात्माओं के ऊपर भी अनुग्रह कर रहे हैं समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए अर्जुन आज जगतगुरु गुरु श्री कृष्ण के चरणों में यह जानना चाहते हैं यह समझना चाहिए चाहते हैं कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है भगवान ने कहा कि भगवान ने सांख्य योग की दृष्टि से अपना प्रवचन आरंभ किया और भगवान ने कहा कि देख अर्जुन शोक न करने के जो योग्य हैं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और बातें बहुत कुशलता पूर्वक पंडितों के जैसी कर रहे हो पर एक बात अच्छी प्रकार से भीतर से पक्की कर लो जो विवेकी जन हैं जो पंडित जन हैं वे जिनके प्राण नहीं हैं जो निष्प्राण हो चुके हैं मर चुके हैं उनके लिए भी वे शोक नहीं करते और जिनके प्राण नहीं गए हैं विद्यमान हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते क्योंकि उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना यह देह का धर्म है आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है वह आत्मा अज है अविनाशी है उत्पत्ति और विनाश से रहित है तो इस तत्व को इस सिद्धांत को जो जानने वाले हैं उनके लिए क्या जीवित है और क्या मरा हुआ है इसमें कोई विशेष फर्क मालूम नहीं पड़ता है इसमें विशेष कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता जो हमारे खाक चौक वाले पूज्य महाराज विराज रहे थे श्रीमंत रावतार दास जी महाराज वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे हमें विरक्त वेश प्राप्त हुआ श्री पहाड़ी बाबा महाराज उनका शरीर शांत तो हो गया और उस समय हम श्री अयोध्या जी में थे छोटी छावनी में कथा चल रही थी पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज की राम कथा दास की भक्त चरित्र ये कथा एक मंच पर हो रही थी सूचना गई महाराज जी का धाम प्रयाण हो गया तो आप विचार कर सकते हैं किसी भी शिष्य के चित्त में कितनी व्याकुलता होगी कैसे पहुंचे कितने जल्दी पहुंच जाए उड़के पहुंच जाए तो हमें विशेष व्याकुल देख करके पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा पंडित जी इधर आओ अब स्टेशन पर बैठे हो गाड़ी आएगी पहुंच ही जाओगे सवेरे तक पहुंच जाओगे इतने व्याकुल नहीं होना चाहिए क्यों महाराज जी ने कहा गुरु मरे और चेला रोया कहे कबीर दोनों ने खोया गुरु मरे और चेला रोया तो कहे कबीर दोनों ने खोया दोनों ने क्या खो दिया बोले दोनों ने यह खो दिया कि गुरुजी शिष्य को यह ज्ञान नहीं करा पाए कि गुरु तत्व भगवत तत्त्त है और वह तत्व कभी मरता नहीं है यह ज्ञान नहीं करा पाए तो गुरुजी ने गुरुता खो दी और शिष्य यह नहीं समझ पाया कि पांच भौतिक उत्पत्ति और विनाश वाला जो शरीर है वह गुरु नहीं है इसके भीतर जो शरीर परमात्मा भगवान श्री हरि विराजमान है वे ही जगत गुरु गुरुतत्व के रूप में विराजमान है इस देह को माध्यम बनाकर वे कृपा कर रहे थे यदि यह सिद्धांत की समझ में नहीं आ पाया तो शिष्य ने भी खो दिया उसने शिष्यता खो दी और गुरु ने गुरुता खो दी इसलिए न गुरु मरते हैं और न चेला रोता है फिर भी जो व्याकुलता होती है वो सत्संग के वियोग की व्याकुलता होती है वो संसारी मोहग्रस्त प्राणियों के जैसी व्याकुलता नहीं होती है इसलिए अर्जुन यदि तुम पंडितों के जैसी बात करते हो ज्ञानियों के जैसी बात करते हो तो ज्ञानियों की दृष्टि में निष्प्राण क्या है और प्राणवान क्या है इसका कोई विशेष महत्व उनकी दृष्टि में नहीं रहता है इसलिए तुम अपने मन में यह अनुभव कर लो यह पक्का निश्चय कर लो कि कोई भी काल ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था और कोई भी काल ऐसा नहीं है जब मैं नहीं हूं और कोई भी काल ऐसा नहीं आने वाला है जब मैं नहीं होऊंगा ध्यान दें जीव की नित्यता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है ब्रह्म जीव और माया प्रकृति इन तीनों को वैष्णव आचार्यों ने नित्य और सत्य माना है कहां तक कहें बहुत विचार करने की बात है महाप्रलय के काल में क्रमशः जीव विलीन होते हुए हिरण्य गर्भ ब्रह्मा में विश्राम करते हैं और ब्रह्मा जी भगवान में विश्राम करते हैं और उसके अनंत काल के बाद जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो इतने समय तक भगवान में निवास करने के बाद भी उन जीवों का अस्तित्व मिटता नहीं है के शुभाशु कर्म भी नष्ट नहीं होते अपने अपने अपने अपने शरीरों में किए गए कर्मों के के अनुसार वे अपने, अपने प्रारब्ध को लेकर कोई कोई कोई कोई पशु बनता, कोई कीट बनता, कीट कुछ बनता अनेक शरीरों को प्राप्त करते हैं नष्ट नहीं होते इसलिए जीव नित्य है तुम क्यों उसके लिए शोक करते हो इस शरीर की अवस्थाएं हैं यह बालक होता है यह वृद्ध होता है यह युवा होता है किंतु वस्तुतः आत्मा वृद्धत्व युवत्व आदि दोषों से सर्वथा मुक्त है जायते वर्धते आदि जो छे परिणाम हैं, ये शरीर के ही होते हैं आत्मा के नहीं होते हैं और वह आत्मा भगवान का अंश है अंश में अंशी के गुण होते हैं इसलिए वह भगवत रूप ही भगवान से भिन्न नहीं है इसलिए अर्जुन तुम इस प्रकार के भाव को स्वीकार करके अपने मन में यह निश्चय कर लो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभ अपन तत्व दर्शी परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज का सारा जोर इसी पर रहता था ना सतो विद्यते भावो ना भावे ना भावो विद्यते सता इसके ऊपर स्वामी जी का बहुत जोर रहता था और स्वामी जी के श्रीमुख से हमने तो सुना कि वस्तुता भगवान ने गीता में जो कुछ कहा है उसका सार सर्वस्व यही पंक्ति है इतना ही है देखिए जो असत है उसकी सत्ता नहीं है और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं है इसलिए तत्व पुरुष जो इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं वह सर्वथा मोह से मुक्त हो जाते हैं जो उत्पत्ति और विनाश दोनों से शून्य है वह अविनाशी है अविनाशित तद विधि वह तत् वह ब्रह्म है वह अविनाशी है जिससे यह संपूर्ण चराचर व्याप्त है ये नर्विदम ततम् विनाश मव्य न कश्चित कर तुमरहती इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है इसलिए अर्जुन इस आत्मा को जो मरने वाला समझता है अथवा इसे जो मारने वाला समझता है वस्तुतः सच्ची बात यह है कि जो मरने वाले के रूप में अनुभव करता है वह भी अज्ञानी है और जो मारने वाला अहंकार लेकर के बैठा हुआ है वह भी अज्ञानी ही है इसलिए न मरता है न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है ये नम वे हंतारम ये नें तम उभ तौ न विजानी तौ ना हंति न हन्यते इसलिए हे अर्जुन तो उस अपने कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्म स्वरूप का अनुसंधान कर न जायते वा व कदाचि ना भूत भविता भूय अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्य हन्य मरीरे इसलिए वह आत्मा न किसी काल में उत्पन्न होता है न वो मरता है क्योंकि वह आत्मा अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है शरीरों का परिवर्तन होता है आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है इसलिए यदि कोई ये कहे कि आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उस समय अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है जन्मत मरत दुषह दुख होई। उसमें बड़ी भारी पीड़ा का अनुभव होता है भगवान इसका खंडन कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि मूढ़तावश देह को ही जो आत्मा मान बैठे हैं उन्हें भले ही मृत्यु के कष्ट की अनुभूति हो जिनका देहाध्यास निवृत्त तो हो चुका है जो देहादि से विलक्षण आत्मा की सत्ता को स्वीकार कर चुके हैं उन लोगों के लिए इस शरीर का रखना या इसका बदल देना ये उसी प्रकार से है जैसे कोई कपड़ा पहनता है फिर उतार देता है फिर दूसरा कपड़ा पहन लेता है तो अब कपड़ा पहनने में और कपड़े को उतारने में कौन सी पीड़ा होती है कोई पीड़ा नहीं होती महात्मा ऐसे ही होते हैं जिनकी भगवान में ममता होती है उनको मृत्यु से भय नहीं होता है हमारे पूज्य महाराज जी के निकट एक महापुरुष विराजते थे श्री हरिराम बाबा बहुत अच्छे भजनानंदी संत थे तो जिस दिन उनको शरीर छोड़ना था उस दिन उन्होंने दास से कहा उस दिन भगवान की कुछ दया ऐसी हुई हमको ही उनको स्नान कराने का अवसर मिला बहुत वृद्ध थे तो बोले बच्चा आज मैं बैकुंठ जाऊंगा बाबा बोले बैकुंठ जाओगे बाबा मर जाओगे आप बोले हाँ तो खूब स्वस्थ हंस रहे मर जाओगे ना तो हमने की बाबा हम छोटे थे बाबा आप जब मरने लग जाओ तो हमको आवाज दे बुला लेना क्यों क्योंकि हमने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा तो हम देखना चाहते हैं कि मरते हुए कैसे मरता है आदमी ये देखना चाहते हैं तो बाबा बोले बच्चा जब मैं मरूंगा तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि क्या मैं मर रहा हूं बाबा मरोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बोले हां मैंने जीवन भर भजन किया है जैसे हाथी के गले से फूल की माला गिरती है ऐसे शरीर मेरा गिर जाएगा अब मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा और ऐसा ही हुआ शरीर छोड़ने के बाद जब हम लोगों ने उनका दर्शन किया तो बाबा बैठे थे करमाला उनकी चल रही थी नारद जी ने तो यहां तक कह दिया यथ ही काम कामलंपट सुते सुधारे सुधने सुचिंत शंकेत विद्वान कुकले त्यार यस्तस्य यत्न श्रम एवं केवलम देवर्षि नारजी कहते हैं कि जैसा आलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची जीव मरने के नाम पर घबराता है क्योंकि वह शरीर और संसार को ही सब कुछ माने बैठा है इसलिए न शरीर छोड़ना चाहता न संसार छोड़ना चाहता है ऐसा ही मृत्यु से भय यदि शरणागत को हो जाए वैष्णव को हो जाए प्रपन्न को हो जाए भक्त को हो जाए सत्संग करने वाले को हो जाए तो नार्जी कत यस्त यत्ना श्रम एवं केवलम उसका किया गया साधन मार्ग में श्रम वह कोरा श्रम है इतना समय तक भगवत उपासना करने के बाद भी वह इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि मैं शरीर नहीं हूं तब उसका किया कराया सब बेकार गया इसलिए हमारे भक्त तो कहते हैं तुलसी के दू हाथ मोदक हैं ऐसे ठाऊं जाके जिए मुहे सोच करी है ना लरी को गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं जीवित रहे तो भी आनंद और ये देहोपाधि नष्ट हो जाए तो भी परमानंद जीवूंगा तो राम राम करूंगा और इस उपाधि के नष्ट होने पर अपने आराध्य के चरणों में पहुंच करके आनंद करूंगा इसलिए जे हिमरने से जग डरे सो मेरे आनंद कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद भक्त के लिए ज्ञानी के लिए न जीने का महत्व न मरने का महत्व क्योंकि जीना मरना दोनों क्रियाएं शरीर की है। पंडित श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने सारार्थ दर्शनी में टीका में एक श्लोक लिखा बहुत सुंदर श्लोक वे कहते हैं राजपुत्र चिरंजीव राजकुमार तुम बहुत लंबी आयु प्राप्त करो क्यों क्योंकि पूर्व में कोई विशिष्ट पुण्य किया था अनुष्ठान किया था दानादि किया था उसके फलस्वरूप राजकुमार बने हो खूब वैभ भोगने को मिल रहा है अब ये स्वेच्छा स्वेच्छाचार पूर्वक उन्मुक्त भोग तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे तो बाद में तो तुम्हें नरक जाना है कष्ट पाना है इसलिए जब तक तुम राजकुमार के रूप में हो खूब मौज ले लो राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषिपुत्र मा का ऋषि कुमार तुम ज्यादा मत जियो क्योंकि जब तक जिओगे तब तक कठोर तपस्या करनी पड़ेगी अब मरने के बाद तपस्या का फल पूर्ण लोगों में तुम्हें प्राप्त होगा इसलिए तुम्हारा शरीर तो छूट जाए सो अच्छा माँ जीव ऋषिपुत्र और अंत में कहते जीव मरवा साधो हे साधो हे महात्मा तुम चाहे जियो तुम चाहे मरो तुम्हारे लिए तो दोनों बराबर हैं क्यों बोले जब तक जिओगे तब तक ठाकुर सेवा गौ सेवा संत सेवा संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करोगे सबकी सेवा करोगे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा और मर जाओगे तो भगवान के नित्य धाम में पहुंचकर उनके नित्य कैंकर्य को प्राप्त करोगे इसलिए तुम्हारे लिए तो ज... तुम्हारा जीवित रहना भी मंगलमय है और तुम्हारी मृत्यु भी मंगलमयी है इसलिए भक्त लोग वे शरीर परिवर्तन को भी विशेष महत्व नहीं देते हैं क्योंकि वासां से जीर्ण यथा विह नवानी गृहणा तीन पराणी तथा शरीर विय जीर्णान्य नि नवानि दे और जिस आत्म आत्मतत्व के आत्म आत्मतत्व को भुलाने के कारण तुझे शोक हो रहा है उस आत्म तत्व का स्वरूप समझ लो उसको शस्त्र काट नहीं सकते अग्नि जला नहीं सकता जल गीला नहीं कर सकता वायु उसे सुखा नहीं सकता है वह तो अछेद्य है अदाही है अक्लेद्य है और अक, अक्षुभ्य है इसलिए उस नित्य सर्वगत स्थानु अचल सनातन परमात्मा के आत्मा के स्वरूप को तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए अब इसे अजन्मा अविनाशी पहले बता दिया गया और फिर यह कह दिया गया कि इसलिए शोक करना तुम्हारा व्यर्थ है अब आगे कह रहे हैं कि अथचैनम चैनम नित्य जातम बा मन से मृतम तथा पित्व महाबाहो नैव शो चितुमर हसी क्या बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं भगवान कहते हैं कि यदि तुम आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें शोक के लिए कोई स्थान नहीं है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए यद्यपि ये भगवान का सिद्धांत नहीं है कि आत्मा जन्म लेने वाला है और आत्मा मरने वाला है लेकिन कथनचित तुम ऐसा मानते हो तब तो तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि सिद्धांत है जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु जो उत्पन्न हुआ है वो जरूर नष्ट हो जाएगा और ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात अपरिहार्यार्थे तस्मात् नोचितुमरहसी इसलिए जब इस विषय का परिहार ही संभव नहीं है जन्म के बाद मृत्यु मृत्यु के बाद जन्म ये चक्र जब निरंतर चलने वाला है तब फिर तुम्हारे रोकने से तो रुकेगा नहीं जब तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं तो भी शोक के लिए तो कोई जगह है नहीं तब तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए बहुत प्रसिद्ध है कि एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी थी उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई पति और ससुर पहले ही दिवंगत हो चुके थे वह बेचारी बहुत दुखिया नारी थी किसी ने कह दिया कि बुद्ध भगवान बड़े समर्थ हैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे और भोली भाली ब्राह्मणी अपने पुत्र को मृत शरीर को लेकर के बुद्ध भगवान के निकट चली गई और रोने लगे बोले महाराज मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए लोगों ने बताया सब तो झूठ नहीं बोल सकते आप बहुत सामर्थ्यशाली महात्मा है मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए बुद्ध भगवान विचार करने लगे कि मैं तो सब दुख रूप है सब क्षणिक है सब विनाशी है इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला हूं जिसको बुद्ध की चतुस्ूत्री कहते हैं और मैं वही चतुश्रुति इसको समझाने लगूंगा इसकी समझ में आएगा नहीं तब उन्होंने बड़ी चतुराई की उन्होंने कहा कि देवी माता मैं तेरे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा पर किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आ जिस घर में कोई मृत्यु न हुई हो वो बिचारी भोली थी अनेकों घरों में गई और अंत में घूमते घूमते उसको ज्ञान हो गया कि मेरा अनहोता बेटा नहीं मरा है।, है न जाने कितनों के पति मरे कितने के पुत्र मरे कितने के क्या क्या मरे हैं ये तो मरने का खेल ही चल ही रहा है संसार में समझ में आ गया फिर बुद्ध भगवान के पास दोबारा नहीं गई पुत्र को लेकर संस्कार कर दिया और साधन में लग गई तो कहने का तात्पर्य है कि जब मृत्यु अपरिहार्य है तो फिर तुम्हें शोक क्यों करना चाहिए फिर शोक के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए अर्जुन को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा था है? कि भगवान आप इस प्रकार से इस तत्व का निरूपण कर रहे हैं इसके पहले तो आपने इतनी बढ़िया से ये सब बातें हमको बताई नहीं ये बातें बड़े विस्मयकारी बातें हैं भगवान बोले कि देखो उपनिषद में भी लिखा आश्चर्य वक्ता इस परमार्थ तत्व के बारे में कुछ बोलने वाला भी इस दुनिया का बड़ा आश्चर्य है आत्म तत्व के स्वरूप का निरूपण करने वाला वक्ता भी वो आश्चर्य है और इतना ही नहीं कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य मानते हैं कोई इसको इस रूप में देखते हैं कोई इसको आश्चर्य के तरह इसका वर्णन करते हैं वस्तुता यह आत्मा भी आश्चर्य है इसको जानने वाला भी आश्चर्य है और इसके बारे में जिज्ञासा करने वाला भी आश्चर्य है प्रश्न करने वाला भी आश्चर्य है और उस प्रश्न का उस जिज्ञासा का समाधान करने वाला भी आश्चर्य ही है इसलिए हे अर्जुन यह आत्मा सबके शरीर में सदा अविनाशी के रूप से स्थित है इसलिए तू संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक क्यों कर रहे हो तुम शोक मत करो हां अब जो कुछ तुम करने जा रहे हो जिसके लिए तुम कवच धारण करके यहां युद्ध के मैदान में खड़े हो अब उस धर्म का पालन तुम्हें करना चाहिए सत्यान्ना परो धर्म सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और तुमने बारंबार प्रतिज्ञा की है शत्रुओं के नाश की आश्वासन दिया है उस सत्य का संरक्षण कैसे होगा इसलिए अब तुम अपने स्वधर्म का विचार करके इस दुर्बलता का त्याग कर दो ये तुम्हारा स्वधर्म है जो स्वधर्म पालन का अवसर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ है इसलिए धर्माधि क्षत्रियस्य धर्माध्युन इसलिए अर्जुन सबसे पहले तो तुम क्षत्र धर्म का विचार करो क्षत्रिय धर्म का विचार करो और क्षत्रिय धर्म का विचार जब तुम कर लोगे तो तुम्हारे भय की निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य कर्म नहीं है मार्ग नहीं है कल आप लोगों ने भीष्म जी का प्रवचन सुना कौरवों के प्रथम सेनापति के रूप में जो भीष्म जी ने प्रवचन दिया कल हमने उसके चार पांच श्लोकों में भीष्म जी ने प्रवचन किया है उसकी चर्चा हमने की थी उस समय भीष्म जी ने संपूर्ण क्षत्रिय वीरों को सैनिकों को हर्षित करते हुए कहा है कि परमात्मा की विशिष्ट कृपा का अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है आज स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है अपने पराक्रम के अनुसार युद्ध करते हुए स्वर्ग और ब्रह्मलोक को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाओ क्योंकि सड़े सड़े खखारते हुए थूकते हुए रोग सैया पर मरना यह क्षत्रिय के लिए कलंक की बात है बहुत अच्छी बात है यह अवसर हम लोगों के सामने आया है और देखो अर्जुन इस महाभारत युद्ध में तुम कारण नहीं हो तुम यह समझ रहे हो कि इस युद्ध का कारण मैं हूं ये बिल्कुल अज्ञान है तुम्हारा ये जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये स्वर्ग के द्वार आज खुले हुए हैं वीर क्षत्रियों के लिए। यह जो अवसर है इसमें तुम हेतु नहीं हो ये सहज ही यदृक्षा यदृक्षा का तात्पर्य है तुम इसमें कारण नहीं हो ये भगवत संकल्प से ही यह अवसर प्राप्त हुआ है क्षत्रिय प्रकार के युद्ध को प्राप्त करके अपने को भाग्यशाली मानते हैं और देखो तुम युद्ध करना नहीं चाहते फिर भी युद्ध उपस्थित हो गया आदि यद, यदि युद्ध तुम्हें करना ही है यही नियति ने निश्चित किया है तो न चाहते हुए भी तुम्हें करना पड़ेगा अब करना जब न चाहते हुए भी जब तुम्हें करना पड़ जाएगा तो वह उतना उत्तम नहीं माना जाएगा हैं क्योंकि वह अज्ञान पूर्वक होगा और अब जो कुछ किया जाएगा वह ज्ञानपूर्वक किया, ज्ञान किया जाएगा ज्ञान पूर्वक जो कुछ किया जाएगा वह कर्म बंधन से मुक्त कराने वाला होगा और अज्ञान पूर्वक जो कुछ किया जाएगा वह कर्म बंधन में बांधने वाला होगा इसलिए अब जो कुछ करो वह विवेक का आश्रय लेकर के ज्ञान का आश्रय लेकर के तुम्हें करना चाहिए और यदि नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी ऐसा नहीं कि आज अपकीर्ति होगी जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी और संभावित से चाकीर्तिर्मरणादतिच्य प्रतिष्ठित पुरुष की अपकीर्ति हो वह उसकी मृत्यु से भी बढ़ करके होती है महाराज जी स्कंद पुराण में एक उपाख्यान है इसको इंद्रद्युम्नोपाख्यान कहते हैं इंद्रद्यम्न का उपाख्यान उस उपाख्यान को हमें नहीं कहना है केवल संकेत मात्र में कह रहे हैं पूरा प्रकरण उसी ग्रंथ में देखने योग्य है इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक पहुंचे बहुत लंबे समय तक ब्रह्मलोक में उन्होंने वहां का वैभव वहां का सुख प्राप्त किया इसके बाद एक दिन ब्रह्मा जी ने इंद्रद्युम्न से कहा कि अब तुमको धरती पर जाना पड़ेगा जैसे किसी को सुशीतल निर्मल गंगा के जल के जल में कोई विहार कर रहा हो और उसको पकड़ के निकाल करके जेठ की प्रतप्त बालुका में छोड़ दिया जाए उसे कितनी पीड़ा होगी अथवा उससे कहा जाए कि तुमको इसमें लौटना पड़ेगा भले ही वो लौटा नहीं लेकिन वो तो घबरा जाएगा यही स्थिति इंद्रद्युम्न की हुई कहाँ ब्रह्मलोक का वैभव कहाँ धरती का सुख जो स्वर्गादि लोगों के निवासियों के लिए नरक के जैसा है और हमको वो भोगना पड़ेगा बहुत दुखी हो गए बोले महाराज हमको ब्रह्मलोक से नीचे क्यों गिराया जा रहा है ब्रह्मा जी बोले किसी भी पुण्य से प्राप्त लोक में जीव तब तक ही निवास करता है जब तक कि की उसकी कीर्ति धरती पर है इस समय तुम्हारे नाम को जानने वाला धरती पर नहीं है तुम्हारी कीर्ति मिट चुकी है इसलिए तुम्हें फिर धरती पर जन्म लेकर कर्म करना पड़ेगा फिर कीर्ति का संग्रह करके तब स्वर्गा लोगों को प्राप्त करोगे एक भी व्यक्ति तुम्हारी कीर्ति को जानने वाला मिल जाएगा तो फिर ब्रह्मलोक आ जाओगे तो उसमें फिर वर्णन है कि कहाँ कहाँ कितने लोगों से बिचारा इंद्रद्युम्न मिला तब अंत में एक कछुआ दीर्घजीवी मिला और उस कछुए ने देख करके और इंद्रद्युम्न को जल में प्रवेश कर लिया उनके मित्रों ने पूछा उनमें महर्षि लोमस भी थे उनमें मारकंडे भी थे ये सब दीर्घजीवी ऋषि इन्होंने पूछा कि भाई मित्र आया है और हम लोग तुम्हारे मित्र हैं और मित्र को देख तुम कैसे भीतर चले गए उसने कहा महाराज आप लोगों को देख के मैं भीतर नहीं गया मैं इस इंद्रद्युम्न राजा को देखकर डर के मारे छिप गया क्योंकि यह यह वही इंद्रद्युम्न राजा है जिसने अमुक मनवंतर में इतना बड़ा यज्ञ किया था इतना बड़ा यज्ञ किया था कि मैं 120 किलोमीटर लंबा चौड़ा कछुआ अग्नि के कुंड की गर्मी के कारण बहुत गहरे भूमि में चला गया था लेकिन अग्नि के कुंड का जो ताप ताप है, उस ताप ने मेरी पीठ को बहुत गहरे धरती में भी जला दिया था आज भी मेरी पीठ में व्रण बना हुआ है तो अब मैं इसको देखकर घबरा गया कि कहीं यह इंद्रदम्न फिर तो मेरी पीठ पर यज्ञ नहीं करेगा इसलिए मैं अपने को बचाने के लिए छिप गया इतना कहते ही आकाश में नगाड़े बजने लगे फूलों की वर्षा होने लगी और इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक चले गए क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इंद्रद्युम्न के राज्य को देखा था और उनके यज्ञों को देखा था कीर्ति का इतना महत्व है हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे क्या करें समय तो बहुत हो जाएगा फिर भी कह देते हैं महाराज सुनाते थे कि एक महात्मा थे उनका एक शिष्य था दोनों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई गुरु शिष्य के मन में भाई देखो हम लोग साधु तो बन गए पर ये नहीं समझ पाए कि कौन व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग गया और कौन नरक गया तो पता लगावें लिखते तो सब स्वर्गीय हैं नारकीय कोई नहीं लिखता भले नरक गया हो सब स्वर्गीय ही लिखते हैं लेकिन ये कैसे पता चले कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया मरने वाला तो गुरु चेला दोनों पता लगाने के लिए निकले तो चलते चलते एक नगर में पहुँचे थक करके भीड़ भाड़ थी कोई मृतक शरीर जा रहा था उसके पीछे बड़ी भीड़ थी तो उस भीड़ से बचने के लिए एक बगीचा जैसा था उसमें एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उस बगीचे में एक मकान बना हुआ था महात्माओं को पता नहीं था वो एक बेश्या का भवन था उस बेश्या ने अपनी लड़की से कहा ऐ देख तो इतनी भीड़ कहाँ जा रही है बोले अमुक व्यक्ति मर गए वो उनका संस्कार करने लोग ले जा रहे हैं तो उसने कहा जा पता लगा क्या मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक वो लड़की चली गई थोड़ी देर में आई आकर उसने कहा कि मां वो स्वर्ग गया है बड़े आश्चर्य की बात महात्मा बोले तो बड़ी सिद्ध है लोग तो कहते बेसा इसको लड़की को पता इसको पता पता लगा कि आ गई कि स्वर्ग गया कि नरक इसके बाद दुर्भाग्य से कहें या महात्मा के सौभाग्य से कहें थोड़ी देर बाद एक मुर्दा और निकला कई बार होता ना लोग ज्यादा लोग मरने लग जाते हैं मुर्दा निकला अरे ये भीड़ कहाँ जा रही है बोले शमशान जा रही है तो इसका भी पता लगा क्या स्वर्ग गया कि नरक लड़की लौट के आई उसने कहा कि माताजी वो तो नरक गया महात्मा बोले माताजी प्रणाम हमको भी वह उपदेश कर दीजिए ज्ञान दे दीजिए कि हम ये समझ सकें कि कौन मरने के बाद स्वर्ग गया और कौन मरने के बाद नरक गया तो उस विष्याने का महात्मा हम शिक्षा देने वाले नहीं हैं हम आपके गुरु नहीं बन सकते हम तो आपके चरणों में वंदन करती हैं बहुत सरल सिद्धांत है जिसके मरने के बाद आप कीर्ति हो और लोग कहें अच्छा हुआ मर गया समझ लो नरक गया क्योंकि जिसकी यहाँ जरूरत नहीं उसकी वहाँ भगवान के यहाँ भी जरूरत नहीं नरक गया और जिसके मरने के बाद हजारों लोग अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दें और कहें कि कितना भला आदमी था आज अपूर्णी क्षति समाज की हुई है संसार की अपूर्णी क्षति हुई है तो जिसके लिए लोग यहाँ रो रहे हैं जिसकी यहाँ कीर्ति है उसका मतलब देवताओं को भी उस व्यक्ति की आवश्यकता है वो हमारे यहाँ आवे तो अच्छा हो तो कीर्तिमान मनुष्य ही स्वर्ग प्राप्त करता है कीर्तिन मनुष्य नरक की यातना को जो है वो प्राप्त करता है इसलिए तुम्हें अपकीर्ति से डरना चाहिए कीर्ति कौमुदी का संग्रह करना चाहिए कीर्ति वैज्ती को धारण करना चाहिए जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारी लोग निंदा करेंगे और तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व की निंदा और उस निंदा से युक्त जीवन जीना वह तो मृत्यु से भी भयंकर है इसलिए अप कीर्ति को भी तुम्हें डरना चाहिए अभी तो तुम्हारी बड़ी कीर्ति है गांडीवधारी अर्जुन भगवान शिव को युद्ध में संतुष्ट किया वह अर्जुन इंद्र को इंद्र के मान का मर्दन किया वह अर्जुन अग्नि को तृप्त किया वह अर्जुन और अब तुम युद्ध से चले जाओगे तो ये तुम्हारी दयालुता तुम्हारी करुणा इसे लोग विमुख लोग नहीं समझ पाएंगे इसे तुम्हारी कायरता समझा जाएगा और लोग समझेंगे कि महारथी वीरों को देख करके अर्जुन मैदान छोड़कर के भाग गया फिर तुम्हारे बारे में लोग न जाने क्या क्या कहेंगे और यह तो अत्यंत कष्टकारी होगा इसलिए हे अर्जुन अब तो यही निश्चय कर लो कि हतो वाह स्वर्गम जिंवा भोक्ष्यसे महि तस्मात्तिष्ठ कौंते युद्धा कृत निश्चया इसलिए जब शरीर का अध्यास मिट ही चुका है तो मरने से कोई भय नहीं होना चाहिए युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि जीवित रह जाओगे तो तुम्हें प्रजा की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा तुम्हें यह उत्तम राज्य के भोग प्राप्त होंगे इसलिए तुम दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ सन्नत हो जाओ लेकिन अर्जुन ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान समझ गए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है अभी जो पूर्व में भगवान ने कीर्ति का लालच दिया है और नरक का भय दिखाया है अर्जुन इसकोटी के नहीं अपकीर्ति वाला कार्य भगवत भक्त नहीं करता ये बात बिल्कुल सही है निंदनीय कृत्य का त्याग करता है क्योंकि आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम इसके बाद भी भक्त के चित्त में कीर्ति की कामना भी नहीं रहती है कीर्ति की भी कामना होगी तो वो भक्त कैसे होगा इस सन्यास कहते किसको हैं किसी विशिष्ट वेशभूषा को बना लेना क्या यह सन्यास है नहीं त्रिविध एषणात्रिविधषणाओं का त्याग ही सन्यास है पुत्रेशना वित्तेष्णा लोकेशना तीनों ईष्णाओं का त्याग इसी का नाम सन्यास है और ईमानदारी से कहा जाए तो अर्जुन की कोटि का महापुरुष तो बिना कपड़ा रंगाए नित्य सन्यासी है इसलिए अर्जुन को न तो कीर्ति का कीर्ति का लालच है न ही नरक से उन्हें भय है वे तो केवल यह चाहते हैं कि मुझे अपने भोग सुख ऐश्वर्य की कामना है ही नहीं जब प्रयोजन ही नहीं है तो इन इतने देहवादियों को नष्ट करूं इसकी मुझे आवश्यकता क्या है अर्जुन की तो केवल यही एक विचारधारा है तब भगवान ने अर्जुन के ण के इस दिव्य धरातल को जानकर उपदेश देना आरंभ किया कि ठीक है तुम्हें स्वर्ग नरक आदि से भी ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है तब तो और अच्छी बात है फिर तो तुम्हें युद्ध जरूर करना चाहिए यदि ऐसी भावना तुम्हारी है तुम कीर्ति नहीं चाहते हो अब कीर्ति से तुम्हें डर नहीं है भोगों को भोगने की कामना तुम्हारे चित्त में नहीं है तब तो इससे अधिक आनंद की और बात क्या हो सकती है इसलिए सुख दुखे समय कृत लाभा लाभ जया जये। ततो जय तुद्धा युजस्व नापाप्यसी तब तो फिर जय पराजय हानि लाभ सुख दुख इन सब को त्याग करके इन द्वंद्वों से मुक्त होकर के तुम जब अत्यंत निष्काम और निर्मल भाव से कर्तव्य कर्म के अनुष्ठान की भावना से जब छात्र धर्म में प्रवृत्त होगे तो तुम्हें इसका दोष नहीं लगेगा तुम दोष से मुक्त रहोगे और हे पार्थ ज्ञान योग के संबंध में जो हमने तुमको कहा है अब तुम कर्म योग के संबंध में भी इसको सुनो इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं कि नेहा नेहाभिक्रम नाशोस्ती प्रत्यवाय न्य धर्म त्रायते महतो भयात हे अर्जुन कर्म के बीज का नाश नहीं होता है आगे भगवान बात स्पष्ट करेंगे एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता नहीं कश्चित क्षण तिष्ठत्य कर्मकृत एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता इसलिए जब कर्म करने की अनिवार्यता है इस इस सिद्धांत की जब सिद्धांत जब समझ में आ जाता है तब तो फिर वह कर्म योग से शून्य कभी नहीं होता कर्म से यह विमुख कभी नहीं होता है इसलिए हे अर्जुन इस कर्म योग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उस बुद्धि के उस बुद्धि का आश्रय लेकर के और तुम अपना व्यवहार करो क्योंकि जिन्होंने जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है बहुत इधर उधर जिनकी बुद्धि विषयों में भटक रही है वे कभी शांति के लाभ को प्राप्त नहीं करते हैं उनके चित्त में कभी समाधान नहीं होता है हे अर्जुन भोगों की वासना भोगों को भोगने की इच्छा और उन भोगों के संग्रह की इच्छा जिसके चित्त में बनी हुई है वे ही सकाम कर्म की ओर प्रेरित होते हैं स्वर्ग काम हो ज्योतिष्टोमे न यजेता वेद कहता है स्वर्ग की कामना हो तो ज्योतिषोम नाम का यज्ञ करो अब स्वर्ग की कामना होगी तो ज्योतिषोम यज्ञ करेगा स्वर्ग की कामना नहीं होगी तो यज्ञ नहीं करेगा नहीं करेगा यज्ञ लेकिन फिर स्वर्ग की कामना से न करके भगवत मुखोल्लासार्थ करेगा और करने के बाद नारायणार्पण मस्तु भगवान को अर्पित कर देगा तो उस कर्म के बंधन से फिर वह मुक्त हो जाएगा इसलिए यह वेद में कही गई कर्मों की फलश्रुतियां उनके व्यामोह में वही पड़ते हैं जो भोगों के लालची मनुष्य हैं जो भोगों के लालची नहीं हैं वह तो निष्काम भाव से कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होकर के भगवत प्रीत्यर्थ कर्म का अनुष्ठान करते हैं और करने के बाद भगवान निवेदित कर देते हैं भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं इसलिए हे अर्जुन व्यवसायत्म बुद्धि कभी समाहित नहीं हो पाती है और जो बुद्धि आसमाहित है जो बुद्धि समाहित अभी नहीं हो पाई है वह बुद्धि कभी भी तत्व का विचार करने में सक्षम नहीं होती है हे अर्जुन वेद त्रिगुण का निरूपण कर रहे हैं किंतु त्रिगुण से भी ऊपर जो तत्व गुणातीत, परब्रह्म तत्व परमार्थ तत्व है उस तत्व को तुम स्वीकार करो वह तत्व कैसा है कहते त्रै गुण्य विषया वेदान स्त्री गुण्यो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्था निर्योग क्षेम आत्मवान निर्योग क्षेम का तात्पर्य क्या है अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग है और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा का नाम क्षेम है अब देखो जो उच्चकोटि के भगवान के भक्त हैं उनके लिए कुछ अप्राप्त है ही नहीं आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम है भाई जो कुछ पाना चाहेगा उसके लिए ना होगा योग और जो कुछ पाना ही नहीं चाहता उसके लिए क्या योग और जब कुछ है ही नहीं तो उसकी सुरक्षा का भी प्रश्न अपने आप समाप्त तो हो गया इसलिए वो निर्योगक क्षेम आत्मवान आत्मवान निर्योगक क्षेम भवती आत्मवान जो व्यक्ति होता है आत्मतत्व का जो अनुभव करने वाला महानुभाव होते हैं वे तो योग और क्षेम की भावना से भी शून्य हो जाते हैं वो योग क्षेम से भी ऊपर उठ जाते हैं देखिए जैसे कोई मनुष्य प्यास से अत्यंत व्याकुल है एक बूंद एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है और उसको फिर कहीं जलाशय दिख जाए तो कितना प्रसन्न होगा अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा और जलाशय के निकट पहुंचने पर भी उसको छोटे छोटे कुआं बावड़ी और पोखरे भी दिखाई पड़ें, नालियों में बहता हुआ पानी दिखाई पड़े और उसी के निकट विशाल अगाध अमृतमय जल से भरा हुआ स्वच्छ जल से भरा हुआ अगाध सरोवर हो तो वह व्यक्ति क्या करेगा उस नली पोखरे का पानी पिएगा कि कुआ बावड़ी के निकट जाएगा अथवा उस विशाल जल से लबालब भरे हुए जलाशय का सेवन करेगा हे अर्जुन यही बात है ये संसार के छोटे छोटे जो सुख हैं वो गड्ढे में भरे हुए जल के समान है कुआ और बावड़ी के जल के समान है ये पोखरे के समान है और जो अनंत आत्मा का सुख है जो अनंत भगवदीय सुख है जो ब्रह्मानंद का जो अनंत सुख है वह अगाध जल से भरे हुए अमृत में सरोवर के समान है वह जिसे प्राप्त हो चुका है वह अगाध जल से भरा हुआ सरोवर जिसको प्राप्त हो गए हो चुका है उसको गड्ढे में भरे हुए जल की कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी यही भाव है यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुद तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणस्य से विजानता तो ब्राह्मण इसी प्रकार से जिसको वेदों का परम परम तात्पर्य जो भगवत तत्व है उसका अनुभव जिसे हो गया है तो उसे अब संपूर्ण प्रकरण से भी कोई प्रयोजन नहीं है वेद में जो सिद्धांत भगवान का प्रत्यक्ष निरूपण करने वाला सिद्धांत है उतने सिद्धांत को वह स्वीकार करके और दुख रहित तो हो जाता है संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है हे अर्जुन यह जो तुम्हें वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है यह वर्तमान तुम्हें जन्म प्राप्त हुआ है यह जन्म ही तुम्हें कर्म के अधिकार की पात्रता प्रदान करता है ये कर्म न करना होता ये शरीर ही प्राप्त नहीं होता यह शरीर ही प्रमाणित कर रहा है कि इस शरीर के माध्यम से तुम्हें कर्म का अधिकार प्राप्त है कर्माधिकार प्राप्त है इसलिए कर्म का सहज स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार तुम्हारा है तो अपने उस अधिकार का त्याग न करते हुए निष्काम भाव से कर्म अवश्य करना चाहिए अब इस कर्म का फल परिणाम ये परिणाम तुम्हारे अधीन नहीं है परिणाम तो परमात्मा के हाथ में है इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए बाकी तुम्हारा जो कर्म उपस्थित है प्रस्तुत है उसे तुम्हें करना चाहिए कर्मण्येवाधिकारस्ते बाधिकारे माँ फले सुक माँ कर्म इसलिए हे अर्जुन तुम आसक्ति को त्याग करके समाहित चित्त हो करके भगवत प्रीत्यर्थ तुम कर्म का अनुष्ठान करो और इस प्रकार से जब तुम्हें कर्म करते करते निष्काम कर्म योग के द्वारा समत्व की स्थिति प्राप्त हो जाएगी यही स्थिति मुक्तावस्था है इसलिए तुम कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ देखो सकाम कर्म जो है बुद्धि से बना हुआ जो सकाम कर्म है वह अत्यंत निम्न श्रेणी का है इसलिए तुम सकाम कर्मों के व्यामोह में उनके जाल में क्यों पड़ते हो तुम क्यों नहीं निष्काम कर्म योग का आश्रय लेते हो इसलिए समबुद्धि विषयक पुण्य और पाप दोनों का फल जीव को अपने अपनी भावना के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है किंतु तुम पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होकर के निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करो यह भगवान उपदेश देते हैं और कहते जिस काल में यह ज्ञान तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि इस दलदल से बाहर निकल जाएगी उस समय तुम्हें वैराग्य हो जाएगा है तुम्हें वैराग्य हो जाएगा इन संसार के सभी पदार्थों से तुम्हारी वृत्ति हट जाएगी इतना ही नहीं शास्त्रों के माध्यम से जिन पदार्थों का लालच दिया जाता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद ये ये कर्म करोगे तो अमुक अमुक लोकों में तुम्हें अमुक अमुक फल की प्राप्ति होगी ये जो पारलौकिक भोगों का लालच है ये पारलौकिक भोगों का लालच भी समाप्त तो हो जाएगा तुम्हारे चित्त में परम वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और जब वैराग्य तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाएगा तो फिर परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा बड़ी ऊंची बात है भगवान कहते हैं लौकिक पारलौकिक भोगों से वैराग्य होते ही विषयों की ओर स्वाभाविक प्रवाहित तो होने वाली जो इंद्रियों की वृत्ति है वो अंतर्मुख हो जाएगी और जब वृत्ति अंतर्मुख हो जाएगी तो वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है वह सर्वान्तर्यामी तुम्हारे भीतर ही विराजमान है और उसकी प्राप्ति तुम्हें अत्यंत सहजता सरलता से हो जाएगी इसलिए पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास महाराज कहते थे इस प्रकरण में स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति का कोई साधन नहीं है जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है सर्वांतर्यामी है सर्वेश्वर है और नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति का क्या साधन आप लोग कहेंगे अपसिद्धांत है क्योंकि यदि ये मान लिया जाए तब तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सबका खंडन हो जाएगा प्राप्ति के साधन का महात्मा लोग निरूपण कर रहे हैं यह सब निर्थक हो जाएगा स्वामी जी कहते हैं हम इस साधन मार्ग का खंडन नहीं कर रहे ज्ञान कर्म भक्ति का खंडन नहीं कर रहे उपासना का खंडन नहीं कर रहे पर हम ये कह रहे हैं ये सब परमात्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है तब किसके साधन हैं बोले जो शरीर संसार की स्मृति बनी हुई है इस शरीर संसार की विस्मृति के सारे साधन हैं जिस दिन शरीर संसार के अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी इनकी विस्मृति हो जाएगी और उसी समय अपने अंतर्यामी रूप में परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तो ये सारे साधन शरीर संसार की विस्मृति के लिए बहुत प्यारी बात यही बात भगवान कह रहे हैं कि जब चित्त लौकिक पारलौकिक भोगों से हट जाएगा और इंद्रियों की वृत्तियां भोगों की ओर नहीं जाएंगी वृत्ति सहज अंतर्मुख हो जाएगी तो उस काल में तेरा परमात्मा के साथ नित्य संयोग हो जाएगा चाहे ज्ञान से और चाहे प्रेम से शरीर संसार की जो स्मृति बनी बही है ये नष्ट होते ही परमात्मा परमात्मा का अनुभव स्वाभाविक और बड़ी सरलता से होने लग जाएगा और ऐसे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों को स्थित कहा जाता है अर्जुन ने कहा महाराज शब्द तो हमने भी बहुत सुना है पर ये स्थित का की परिभाषा क्या है, है? उसके लक्षण क्या हैं उसका स्वभाव क्या है लिखने को तो चाहे जो लिख दे अमुक स्थित हैं लेकिन वे लक्षण तो उसके जीवन में होने चाहिए स्थित प्रज्ञों का लक्षण क्या है अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य के शव स्थितधी किम प्रभा से तो किसी किम भगवान ने कई श्लोकों में स्थित प्रज्ञा की महिमा की परिभाषा को कहा है भगवान कहते हैं कि देखो प्रजहाति प्रजहादा कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवाम स्थित प्रग्ञ्य बहुत सुंदर बात इतने सरल और प्रांजल श्लोक हैं गीता के भगवान कह रहे हैं देखो जब जहाति नहीं प्रजहाति प्रकर्षण जहाती जहाती और प्रजाति में अंतर क्या है कई बार सत्संग आदि के द्वारा विवेक के द्वारा चिंतन के द्वारा विचार के द्वारा कामना का नाश तो साधक कर देते हैं लेकिन कामनाओं की जो जड़ है वो समाप्त नहीं होती है वो मूल कहीं ना कहीं उसका रह जाता है और जब कामनाओं का बीज कामनाओं का मूल कामनाओं की जड़ चित्त में रह जाती है तो जैसे ही उस कामना से विषय का संयोग होता है संयोग होती वो अंकुरित पुष्पित पल्लवित तो होने लग जाती है तो फिर वही जो पुरानी अवस्था है वही अवस्था साधक के जीवन में फिर आ जाती है इसलिए जड़ मूल से खोद कर समाप्त करना है सुना जाता है ना कि चाणक्य के पैर में कुशा तीखी कुशा का कांटा गड़ गया तो उन्होंने खोदना चालू किया तो कुशा को तो खोदते ही थे कुशा की जड़ को भी खोद देते थे और जो गड्ढा हो गया है उसमें छाँछ और डाल देते थे खट्टी छाछ कि ये भीतर तक जल जाए जिससे द्वारा यहाँ कुश उत्पन्न न हो जैसे चाणक्य ने कुछ को खोद कर निकाल दिया और गड्ढे में छाछ डाल दी इस तरह से साधक जब संपूर्ण कामनाओं को जड़मूल से त्याग देता है और उस समय जब संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तब तो आत्मनवात्मना तुष्ट बहुत ध्यान से सुने जब तक कामनाओं का त्याग नहीं करेगा तब तक अपने आप में संतुष्टि होगी ही नहीं क्योंकि तब तक तो पदार्थों से संतुष्टि चाहेगा ये मिल जाए तो, जा जा तो ठीक हो जाएगा ये मिल जाए तो ठीक हो जाएगा ये मिल जाए तो ठीक हो जाएगा और जब उनका त्याग ही कर दिया है तो त्याग कर देने के बाद स्वाभाविक रूप से वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाएगा आत्मा आप्त काम पूर्ण काम हो जाएगा और ऐसे जो महानुभाव हैं जिन्होंने संपूर्ण लौकिक पारलौकिक भोगों की वासना का त्याग कर दिया है वे अपनी आत्मा में रमण करने वाले जो महात्मा हैं वे ही स्थित कहे जाते हैं यदुजी महाराज जंगल में गए घूमने के लिए उन्होंने देखा कि एक अवधूत महात्मा चट्टानों पर पड़े हैं घनघोर जंगल है उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है कोई सेवक भी उनके निकट नहीं है कोई भक्ष भोज्य लेह ये चौषय कुछ भी उनके पास उपस्थित नहीं है और वे इतने आनंद में भरे हुए हैं कि आश्चर्य होता है कि इतना आनंद इनको कैसे उपलब्ध हुआ वे कोई दूसरे नहीं थे वे अवधुत श्रोमणी दत्तात्रेय भगवान ही थे यदु ने पूछा महाराज मैं राजा हूं मेरे पास किला है रानी है राजकुमार हैं पलटन है खजाना है सब प्रकार के भोगों की सामग्री मुझे प्राप्त है लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सुखी नहीं है आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप सुखी हैं भगवान ने एक ही उत्तर दिया भगवान ने एक ही उत्तर दिया कि तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए तुम दुखी हो हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम सुखी हैं क्योंकि यह जो कुछ तुमने संग्रह किया है वो सुख की आशा लेकर के संग्रह किया है और इनमें सुख है नहीं तो आशा की पूर्ति हुई नहीं इसलिए तुम्हारे चित्त में सुख नहीं है और हमने इनके इनसे सुख होगा इस, इस वासना का भी त्याग कर दिया इनका भी त्याग कर दिया इसलिए हम सुखी हैं और यह बुद्धि हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त हुई है और वह उपाख्यान आप सबने सुना है आप सब जानते हैं तो आत्मा जीव के सुख का संबंध भौतिक जगत की किसी वस्तु से नहीं है आत्मा अनंत सुख का खान है वह जैसे प्राप्त हो गया है उसके उसको बाह्य पदार्थों के संग्रह और उपभोग की कामना उसके चित्त में नहीं होती है इसलिए हे अर्जुन जो स्थिति महात्मा होते हैं पहले श्लोक में स्थिति महात्मा की परिभाषा दी गई और दूसरा जो श्लोक इसके आगे कहा जा रहा है इस स्थिति प्रज्ञ कैसे बोलता है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है वह दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशगत स्पृह वीतरागभ क्रोधा स्थित धीर मुनिच्य दुखों की प्राप्ति के क्षण में उसे उद्वेग नहीं होता है उद्वेग कब होता है उद्वेग हो या प्रसन्नता हो यह कब होती है जब उसका संबंध हम अपने आप से जोड़ लेते हैं और हमने उसके संबंध का संबंध का ही विच्छेद कर दिया है संबंध को ही जब हमने समाप्त कर दिया है तो फिर तो जैसे कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव हो जाता है ऐसे ही इनके संबंध से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि की भावना का त्याग करते ही और इनका भी अभाव हो जाता है इसलिए वे वे स्थित प्रज्ञ महात्मा वे दुखों के प्राप्ति के क्षण में उद्वेग रहित होते हैं और सुख को प्राप्त करने की इच्छा उनके चित्त में नहीं होती है इसलिए उनका राग निवृत्त हो जाता है न उनमें भय होता है न उनमें क्रोध होता है ऐसे जो महात्मा होते हैं ये स्थिति प्रज्ञों का लक्षण है और वे स्थित प्रज्ञ जो महापुरुष हैं वो उदासीन की तरह अनासक्त की तरह संसार में वह व्यवहार करते हैं उन्हें शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति में हर्ष अथवा विषाद का अनुभव नहीं होता है न तो वह किसी से द्वेष करते हैं और ना ही किसी का अभिनंदन करते हैं और वे स्थित महात्मा कैसे होते रहते कैसे हैं बोले बहुत फैलाव नहीं करते वे तो कछुआ जैसे अपने सारे अंगों को सिकोड़कर अपने भीतर समेट लेता है ऐसे ही वे सारी वृत्तियों को अंतर्मुख करके और अपने भगवान में स्थित हो जाते हैं ऐसे वे महात्मा स्थित प्रज्ञ होते हैं ये लक्षण किसी में दिख जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये महात्मा स्थित प्रज्ञ हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं लेकिन विषयों के प्रति होने वाली जो है, वो निवृत्त नहीं होती है वह आसक्ति परमात्मा का साक्षात करने पर ही साक्षात्कार करने पर ही निवृत्ति होती है इसलिए विषया विनिवर्तनते निराहर्ष देना रस वर्जम रसोप्य परम दृष्टि निवर्तते इसलिए अर्जुन आशक्ति का नाश न होने पर ये इंद्रिया मन को बुद्धि को मथ डालती हैं और फिर उस विचलित मन बुद्धि वाला व्यक्ति वह अशांत हो जाता है दुखी हो जाता है इसलिए साधक का कर्तव्य है कि संपूर्ण इंद्रियों और इंद्रियों के अधीश्वर मन के साथ समाहित चित्त होकर के मेरी शरण में आ जाए और मेरी शरण में आकर के उसका परम कल्याण हो जाता है श्री वृंदावन बिहारी हरी श हरी शरण हरी श हरी शर हरी शरी शो हरी शो हरी श शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय देखिए इस पूरे प्रकरण में भगवान आसक्ति के त्याग पर ही पूरा बल दे रहे हैं अन्न जलाजी छोड़ दिया गया है अब इंद्रियों में अपने पदार्थों को भोगने की शक्ति नहीं है लेकिन इंद्रियों में अपने विषयों को ग्रहण करने की भोगने की शक्ति न होने से उसका रागनिवृत्त हो गया तो उसकी वासना निवृत्त हो गई या नहीं है फिर उन इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होगी तो फिर वह उसके भोग में प्रवृत्त हो जाएंगी इसलिए मूल बात है आसक्ति का त्याग राग का त्याग और अब हम वैष्णव सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं वैष्णव सिद्धांत ही है लेकिन उसको और थोड़ा सा मीठा बना करके कह रहे हैं जब तक भगवत चरणार में आसक्ति नहीं होगी तब तक लौकिक पारलौकिक भोगों से जीव अनासक्त हो जाए ये संभव नहीं है इसलिए सिद्धांत है नाम में आसक्ति रूप में आसक्ति लीला में आसक्ति धाम में आसक्ति गुरुजनों में आसक्ति वैष्णवों में आसक्ति है नाम संकीर्तन में आ सक्ति यह आसक्ति जीव को विषयाशक्ति से सर्वथा बचा लेती है और बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है श्री धनुर्दास जो किसी काल में इस कोटि के थे कि भगवान के ब्रह्मोत्सव यात्रा में भी भगवान की ओर उनकी दृष्टि नहीं थी वे अपनी पत्नी को छतरी लगाकर चल रहे थे पर आचार्य चरण का अनुग्रह हो गया भाष्यकार भगवान श्री रामानुस्वामी जी का अनुग्रह हुआ और उन्होंने कहा कि धनुर्दास इससे भी सुंदर रूप लावण्य तुम्हें दिख जाए तो क्या फिर तुम फिर भी तुम इसी मलमूत्र के भंड में आसक्त रहोगे बोले नहीं भगवान बिल्कुल संभव नहीं है और जैसे ही भगवान आचार्य ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की और धनुर्दास ने भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया अब तो सर्वथा भगवान के चरणों में निवेदित तो हो गए आसक्त तो हो गए ये बात है भाई विषयाशक्ति कैसे होती है भोगासक्ति कैसे होती है अब भगवान में आसक्ति कैसे हो भगवान में प्रीति कैसे हो बहुत सरल बातें हैं केवल समझ में आ जाएं, समझ में आ जाएं तो सारा दुख दूर हो जाए विषयाशक्ति कैसे हुई देह गेह को ही सब कुछ मानने वाले भोगों को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाले उन्हीं के भोगने में और उन्हीं के संग्रह में प्रवृत्त जो लोग हैं ऐसे विषयी पुरुषों के कुसंग में बैठकर बार बार देह गेह की चर्चा करते करते विषय की चर्चा करते सुनते हमारी विषयाशक्ति हो गई है इसी प्रकार से देह गेह की ममता से जो शून्य हैं ऐसे जो भगवत चरणारविंद के अनुरागी विशुद्धांतक कर्ण के प्रेमी अनुरागी वैष्णव हैं उन वैष्णवों की चरण सन्निधि को प्राप्त करके बारंबार भगवत भागवत चर्चा का श्रवण करते करते और फिर हमारी भगवदाशक्ति हो जाएगी जैसे संसार की आसक्ति विषयों की आसक्ति विषयी पुरुषों के कुसंग से हुई है ऐसे ही भगवान नाम रूप गुण में आसक्ति भगवान नाम रूप गुण लीला में आसक्त महत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त करके हो जाएगी इसलिए सारे दोषों की जड़ है भगवत चिंतन छोड़कर संसार का चिंतन करना भोगों का चिंतन करना विषय का चिंतन करना ये सारी समस्याओं की जड़ है हम लोग सीधे सीधे किसी ने किसी महात्मा के पास जाकर कहते हैं महाराज क्या करें क्रोध बहुत आता है आप तो कथा में कह रहे थे लाखों वर्ष की तपस्या एक क्षण का क्रोध समाप्त कर देता है महाभारत में प्रकरण में आया है वो प्रसंग शुक्राचार्य कह रहे हैं एक हजार वर्ष तक लगातार कोई बड़े तत्परता तत्परतापूर्वक यज्ञादि पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करता है और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी क्रोध नहीं करता है तो ज्यादा पुण्य किसका है बोले एक हजार वर्ष तक लगातार तप करने वाले योग करने वाले साधन करने वाले से क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक है ऐसे ही बहुत से साधक कहते हैं महाराज क्या करें काम नष्ट नहीं होता वासना नष्ट नहीं होती कामना नष्ट नहीं होती कामना पीछे पड़ी रहती है तो कोई दवाई बता दो कोई मंत्र बता दो कोई तंत्र बता दो कोई जप बता दो कोई पूजा पाठ विशेष बता दो लोग बताते भी हैं लोग करते भी हैं लेकिन भगवान गीता जी में जो कह रहे हैं जो सारे विकारों का मूल है जो सारे विकारों की जड़ है उस जड़ को खोदा जब तक नहीं जाएगा तब तक जीव के दुख की निवृत्ति संभव नहीं है नहीं है नहीं और सारे दुखों की जड़ है भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन करना सारे दुखों की जड़ें ध्याय विषयानपुंसा संगस्ते शूपजाते संगा संजायते काम काम क्रोधो भिजायते हे अर्जुन विषयों का चिंतन करते करते वे विषय अच्छे लगने लग जाते हैं पदार्थ अच्छे लगने लग जाते हैं और जब वे अच्छे लगने लग जाते हैं तो उनमें हमारी ममता हो जाती है उनमें हमारी आसक्ति हो जाती है और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उन विषयों की कामना हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है हम विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं और जब प्राप्ति में कोई विरोधी सामने आ जाता है तो हमको क्रोध हो जाता है अरे हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति नष्ट हो जाती है स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि ही नष्ट हो जाती है बुद्धिमाने ज्ञान शक्ति बुद्धि से यहाँ बुद्धि का तात्पर्य यहाँ ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है और जब ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है तो जीव अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है उसका नाश हो जाता है ध्यातो विषयानपुंसा संगस्तेषुपजाते संगात संजायते काम कामांत क्रोधो भिजायते क्रोधात क्रोधा भवती सोहा सोहामृतिभ्रम स्मृतिभ्रंसा बुद्धीनाशा, बुद्धिनाश बुद्धिनाशा प्रणश्यति इसलिए हे अर्जुन से मुक्त होकर के अपने अंतकरण को सर्वांतरयामी भगवान के चरणों में निवेदित करके जो साधक व्यवहार करता है वह दुख रहित हो जाता है और वह प्रसादम अधिगछती प्रसादस्तु प्रसन्नता उसे आह्लाद प्राप्त होता है उसे भीतर से प्रसाद की प्राप्ति होती है और जो भीतरी आनंद जिसको प्राप्त हो जाता है उसके सारे दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि पर्यवती और ऐसी जो बुद्धि है जो सदा प्रसन्न रहती है वो परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाती है स्थिर हो जाती है और नहीं तो महाराज बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं हो पाती अर्जुन तुम बहुत बुद्धिमान हो तुम स्वयं विचार करके यह बात बताओ कि जिसने अपने मन को नहीं जीता वह अपनी बुद्धि को देखिए इंद्रियां अपने विषय की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में स्वयं कारण नहीं है जिस इंद्रिय के साथ मन और बुद्धि का संयोग होता है वही इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है उसका अनुभव करती है जिस इंद्रिय के साथ मन और बुद्धि का संयोग नहीं होगा विषय रहते हुए भी इंद्रिय उस विषय का ग्रहण नहीं करेगी क्योंकि मन और बुद्धि का संयोग उसके साथ नहीं है इसका तात्पर्य है भोग की वृत्ति वासना तब तक निवृत्त नहीं हो सकती जब तक हम मन और बुद्धि को नियंत्रित नहीं करते हैं इस प्रकरण को समझने के लिए ब्रह्मा जी के एक वाक्य का स्मरण करना होगा ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे बेटा नारद मेरी बुद्धि कभी भगवान को छोड़कर मिथ्या विषयों की ओर नहीं जाती है मेरा मन भी भोगों की ओर नहीं जाता मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं फंसती हैं, कुमार्ग की ओर नहीं जाती हैं, क्यों क्योंकि मेरे प्रेमपूर्ण पूर्ण अंत के स्वामी भगवान श्रीहरी हैं मैंने अपने अंत कर्ण में भगवान श्रीहरि को धारण कर रखा है जिस मन में श्रीहरि हो जिस बुद्धि में श्रीहरी हो उस जीवात्मा की इंद्रियां भोगों की ओर कैसे जाएंगी उसकी वाणी असत चर्चा में प्रवृत्त कैसे होगी इसलिए मूल बात है इलाज बाहर से नहीं इलाज भीतर से होना चाहिए हम बाहर से शरीर को कसते हैं इंद्रियों को कसते हैं लेकिन जो समस्या की जड़ है वहां तक हम नहीं पहुंचते हम अपने हम जितना श्रम अपने इन इंद्रियों को मन को बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए करते हैं उतना ही श्रम यदि भगवान को अपने हृदय में बसाने के लिए कर ले में, तो हमारा काम बन जाएगा भगवान हृदय में बस जाएंगे जिस चित्त में भगवान बसे हुए हैं वहां अपने आप सब समाधान स्वतः हो जाता है कुछ करना नहीं पड़ता है इसलिए नास्ति बुद्धि नचायुक्तस्य भावना न नचा चा शांति अशांतस्य से सुखम इसलिए जैसे प्रचंड झंझावात में वायु के प्रचंड झोंके में नौका डगमगाने लग जाती है ऐसे ही विषयों की ओर चंचल जो बनी हुई बुद्धि है वो बुद्धि इसको डगमग बना देती है इसलिए हे महाबाहू अर्जुन जिसने अपने मन बुद्धि आदि को नियंत्रित कर लिया है अपनी वृत्ति को परमात्मा में समर्पित कर दिया है समझ लेना चाहिए उस महानुभाव ने उस महाभाव की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है वो पूरी तरह स्थित प्रज्ञा महापुरुष है देखो मोहरूपी रात्रि में सारे संसार के जीव सो रहे मोहन निशा सब सोवनिहारा। देख ही सपन अनेक प्रकारा मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं किंतु जो भगवान के भक्त हैं जो शरणागत हैं जो ज्ञानी हैं उनका जगना तो जगना है ही उनका सोना भी जगना जगना क्या है और सोना क्या है संपूर्ण विषयों से वृत्ति का हट जाना यही जगना है और सोना क्या है बोले मोह में आसक्त होकर अपने को भूल जाना और अपने श्री ठाकुर जी को भूल जाना यही सोना है तो संसार की दृष्टि में साधक भी सोते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन सुषुप्ति के काल में भी उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास होता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं क्योंकि यह स्वीकार करने की वस्तु है और वे साधक भीतर से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं इसे स्वीकार कर लेने के बाद जगना तो उनको सदा है ही है संसार की दृष्टि में जो सोना है वो सोना भी उनके लिए जगने के जैसा हो जाता है। ठीक से महाराज जी यदि सोना आ जाए तो सोते सोते भगवान मिल जाते हैं श्री कबीर कबीरदासी का दोहा है जागन ते सोनो भलो जो कुने सो अंतर लो लागी रहे सहजही सुमिरण हो योगी लोग तो दिन को रात बना देते हैं रात को दिन बना देते हैं दिन का देवता कौन है सूर्य रात्रि का देवता कौन है चंद्र तो योगी लोग दिन भर चंद्रस्वर चलाते हैं तो दिन तो है ही पर उनके लिए दिन रात हो जाता है क्योंकि दिन भर चंद्रस्वर रहता है और रात्रि कभिमानी देवता चंद्रमा है रात्रिभर सूर्य स्वर चलाते हैं रात्रि भर उनका सूर्य चलता है इसलिए कहने को तो होता है कि रात के बारह बज रहे हैं लेकिन योगी सच्चा बोलेगा तो कहेगा दिन के बारह बज रहे हैं और दिन में कहेगा कि रात के बारह बज रहे हैं बोलो वृंदावन बिहारी और इस प्रकार से स्वर साधन करने से वे निरंतर दीर्घायुष्य को प्राप्त करते चले जाते हैं इसलिए एक अर्थ यह भी है या निशा सर्वभूता तस्याम जागृति संयमी यदि योग के अर्थ में इसका अर्थ करेंगे तो एक अर्थ ये भी होगा कि योगी लोग वह रात्रि में सूर्य स्वर जागृत रखते हैं इसलिए उनकी रात्रि भी रात्रि नहीं होती है रात्रि भी उनके लिए जागृत अवस्था के जैसी हो जाती है इसलिए संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अत्यंत निष्पृह भाव से ममता शून्य होकर के अहंकार शून्य होकर के जो साधक व्यवहार करता है उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है बिहार कामान य निष्प्रिया निर्मो निरहंकार सशांति मधिगछति अब संपूर्ण कामनाओं का त्याग जब तक नहीं करेगा तब तक निष्प्रियता नहीं आएगी तब तक निर्ममता नहीं आएगी तब तक निरहंकारिता नहीं आएगी और जब तक यह लक्षण हमारे में नहीं आएंगे तब तक भीतरी शांति प्राप्त नहीं होगी अब कामनाओं पर विराम कैसे लगे क्योंकि भगवान कामनाओं के त्याग पर बल दे रहे हैं। कामनाओं को त्याग दो क्या बता मैं महाराज प्रवचन तो करते ही हैं कहने वाले कहने में लगे हैं सुनने वाले सुनने में लगे हैं पर जितना कामनाओं के त्याग की व्याख्या करना सरल है उससे कई गुना अधिक कठिन कामनाओं का त्याग है और उस त्याग में कठिनाई इसलिए है कि विवेक नहीं हुआ विवेक हो जाए तो त्याग अपने आप हो जाएगा फिर कठिनाई नहीं है बहुत सरल है कामनाओं का त्याग कठिन नहीं है बहुत सरल है कल हमने चर्चा की थी या परसों कि व्यक्ति विवेक पूर्वक विचार करे कि कौन सी ऐसी हमारी कामना है वासना है इच्छा है जो असंख्यों बार पूरी ना हो चुकी हो मान लो धन की कामना है ये पहला जन्म तो हुआ नहीं कितने जन्म हो चुके सूची है किसी के पास हो सकता बड़े से बड़े राजा बने हो, हो सकता कुबेर ही बने हो सब दुनिया का धन हमारे पास रहा हो हम धनाध्यक्ष रहे हो यह भी हो सकता है क्या पता भगवान जाने इंद्र महेंद्र बने हूं यदि विवाह की इच्छा है तो कितने ब्याह भय सुअर बने तो ब्याह हुआ गधा हुए तो ब्याह हुआ घोड़ा हुआ तो ब्याह हुआ बिना ब्याह के रहे बिना संतान के रहे मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति में तो फिर भी बड़े बड़े नियम कानून हैं अंकुश हैं अन्य योनियों में तो कोई अंकुश ही नहीं रहा कोई परिवार नियोजन नहीं स्वर के ऊपर कोई परिवार नियोजन नहीं कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो नौकरी छूट जाएगी और तुम चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाओगे ये स्वर के ऊपर ये लागू नहीं है गधे के ऊपर लागू नहीं है कौन सी ऐसी कामना है जो हजारों हजारों बार पूरी न भई हो इसके बाद भी कामनाएं बनी हुई हैं तो क्या ये कामनाएं पूरी होने से पूरी होंगी या कामनाओं का त्याग करने से पूरी होंगी ये बात केवल कोई सोच ले तो कामनाओं का नाश अपने आप हो जाता है इसलिए हे नाथ अब कोई कामना नहीं है अब कोई कामना नहीं तब क्या कामना है बोले अब प्रभु कृपा करहू यही भांति सब तज भजन करो दिन राती पोथी पढ़ने से कामना नष्ट नहीं होगी केवल कथा प्रवचन से भी कामना नष्ट नहीं होगी बातें बनाने से कामना नष्ट नहीं होगी तीर्थ यात्रा से कामना नष्ट नहीं होगी केवल तीर्थ यात्रा से कोई संसार की इच्छा पूरी होने से भी कामना नष्ट नहीं होगी कामना कैसे नष्ट होगी बोले भगवत प्राप्ति की कामना को स्वीकार कर लो तो सब कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी जैसे प्रचंड सूर्य के आगे जुग्नीय अस्तित्व शून्य हो जाती है ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना रूपी सूर्य का उदय होते ही जितनी भी कामनाएं लौकिक पारलौकिक भोगों की हैं वे अपने आप समाप्त हो जाती हैं और भगवत प्राप्ति की कामना बिना भजन के जागृत नहीं होती है अशुद्ध चित्त में भगवत प्राप्ति की कामना का उदय नहीं होता और चित्त की शुद्धि बिना भगवत नाम जब के नहीं होती इसलिए राम भजन बिन मिटही की कामा थलविन तरुकहू की जामा इसलिए भगवान संपूर्ण कामनाओं के त्याग की आज्ञा दे रहे हैं और कामनाओं का त्याग तब तक संभव नहीं है जब तक भगवत प्राप्ति की कामना को स्वीकार न किया जाए संकल्प कर लो अब हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए अब कछु नाथ न ना चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे बस एक ही इच्छा है जे ही जो कर्म बस तहराम पद अनुरागी हम स्वरूप भरी लोचन करु कृपा प्रणत मोचन बस एक ही कामना है दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान मिलवे को ही रात पे तपे के जीवन प्राण गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रो न जाए ऐसा साधक शांति को प्राप्त करता है ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्य विमुहती स्थिति ब्रह्म निर्वाण मृचती मिच्चत हे अर्जुन ये जीवन मुक्त महापुरुषों की ब्राह्मी स्थिति का हमने निरूपण किया है इस अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं भाग्यशाली वे कभी मोहित नहीं होते हैं और वे परम परम जो ब्रह्मानंद है उसको प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं यह भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो जिसको सांख्य योग कहा जाता है यह पूर्ण हुआ बलोवृंदावन विहारी अब गीता जी के तीसरे अध्याय का आरंभ हो रहा है इसकी बड़ी सुंदर भूमिका है भगवान ने आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन किया उसके अविनाशित्व का प्रतिपादन किया कर्म योग की महिमा का भी वर्णन किया सांख्य योग का भी वर्णन किया ज्ञान की महिमा का भी वर्णन किया इन सबका वर्णन जब कर दिया तो अर्जुन विचार करते हुए भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि जितने विषयों का विवेचन भगवान ने किया है उनमें से हम किसे ग्रहण कहीं भगवान कुछ कह रहे हैं कहीं कुछ कह रहे हैं इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान आपने तो जीवों के कल्याण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को बड़ी सहजता और सरलता से कर कह दिया है लेकिन हमारे जैसे जो अल्पज्ञ प्राणी हैं वे आपके इन गूढ़ बचनों को समझ नहीं सकते इसलिए हमको ज्यादा भटकाइए मत हमको तो पक्का निश्चय करके बता दो तो कि इसकी अपेक्षा ये श्रेष्ठ है ये कर लो तो हमारा काम बन जाएगा यदि आपके कहने का प्रयोजन यह है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है यदि यह आपके कहने का प्रयोजन है तो फिर आप हमको घोर क्षत्रिय कर्म में क्यों लगा रहे हो फिर क्यों कहते हो कि धनुष उठाओ और युद्ध करो इसलिए जी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे ए माम नियोज यव फिर आपको घोर कर्मे हमको नहीं लगाना चाहिए हे भगवान इस तरह से मिलीजुली बातें कह करके आप हमारी बुद्धि को व्यामोह में डाल रहे हैं इसलिए तथ एकम बद हमसे निश्चय करने की बात मत कहो हमारे लिए निश्चय आप करो निश्चय करके आप बता दो तो हम उसमें स्थित हो जाएंगे हमारा काम बन जाएगा भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें लग रहा है ऐसा कि हम मिलीजुली बात कह रहे हैं हम मिलीजुली बात नहीं कह रहे हैं कर्म योगियों के लिए कर्म का उपदेश कर रहे हैं निष्काम कर्म योग का उपदेश कर रहे हैं ज्ञानियों के लिए विशुद्ध ज्ञान योग का उपदेश कर रहे हैं जिसकी जिसमें पात्रता है उसको उसे स्वीकार करके उसमें स्थित हो जाना चाहिए उसी से उसका कल्याण हो जाएगा मानो भगवान के कहने का प्रयोजन यह है कि तुम्हें तो कर्म योग में ही प्रवृत्त होना चाहिए इसलिए हे निष्पाप अर्जुन दो प्रकार की निष्ठा मेरे ही द्वारा पहले कही गई है सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से है देखो कोई अपने मन में यह पक्का निश्चय कर ले कि मुझे किसी कर्म का आरंभ ही नहीं करना है न कर्मा कर्मणाम अनारंभात न स्कर्म्यम पुरुषोष्णुते तो कर्म मात्र का के आरंभ का त्याग कर देने से निष्काम कर्म योग की पात्रता मुझे प्राप्त हो जाएगी यह भी संभव नहीं है और कोई कहे कि न तो कर्मों के आरंभ से निष्कर्मता प्राप्त होगी और ना ही कर्मों के त्याग से संकेनिष्ठा प्राप्त होगी क्योंकि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो आधे क्षण भी बिना कर्म किए रह जाए अब इस समय आप लोग हम लोग क्या कर रहे हैं बैठे हैं ना बैठना भी कर्म है सुन रहे हैं सुनना भी कर्म है बोल रहे हैं बोलना भी कर्म है देख रहे हैं देखना भी कर्म है अब कुछ न करें सो रहे हैं लंबी श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना भी कर्म है इसलिए नहीं कश्चित क्षण जात उठत्य कर्मकृत कार्यते कार्य यवशक कर्म सर्व प्रकृति गुण वो न करना चाहेगा तो भी प्रकृति के अधीन होकर उसे करना तो पड़ेगा जब करना ही पड़ेगा किए बिना रह नहीं सकता है तो फिर वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान क्यों न करे पशुवत व्यवहार क्यों करे तब तो फिर उसे अवश्य ही वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए और करने के बाद भगवान के चरणों में उसका निवेदन करना चाहिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा देते हैं नहीं देखेंगे नहीं खाएंगे नहीं सुनेंगे बाहर से त्याग दिया भोगों को अब भीतर से त्याग हुआ नहीं तब उनका केवल बाहरी त्याग वह त्याग का केवल दंभ बनकर के रह जाता है और फिर उनके द्वारा किया गया जो साधन है वो मिथ्याचार की परिधि में आ जाता है इसलिए बाहर से ही त्याग नहीं करना है त्याग जो है एक विशिष्ट भावना विशेष का नाम है और वह त्याग की भावना भीतर से कर लेनी है भीतर से त्याग कर दिया गया है तो त्याग बाहर से भी त्याग अपने आप हो जाएगा और बाहर से अंकुश लगाया गया और भीतर से त्याग नहीं किया गया तो भी त्याग नहीं होगा हमने आज से लड्डू खाना छोड़ दिया नमक भी नहीं खाएंगे मीठा भी नहीं खाएंगे, क्या करेंगे बोले भाई रूखी सूखी भिक्षा उसको भी जल में डुबा करके धो देंगे जिसमें उसको थोड़ा बहुत नमक मक्का संस्कार हो घी तेल का वो भी ख़त्म हो जाए ऐसी निस्वाद भिक्षा हम लेंगे निश्चय कर लिया बहुत ऊंची साधना है, कोई सामान्य बात है बगल में लोग हलवा और तस्मई और पकौड़ी और कचौड़ी खा रहे हों और आप बैठ करके के भिजी हुई रोटी पानी में भिजा कर खा रहे हों तो साधना तो ऊंची है लेकिन यदि बाहर से त्यागी बनकर भीतर से लड़ुआ खाने का बर्फ़ी खाने का इमरती खाने का मन है और बार बार मुंह में पानी भराता है हाथ में माला झोली है जिहवा में राम राम है और लड़ुआ जलेबी कचोली मल, मलाई के मालपुआ इनका चिंतन बन रहा है तो उस त्याग को मिथ्याचार कहेंगे इसलिए मिथ्याचार नहीं करना चाहिए ऐसे मिथ्याचारी को ही दंभी कहा जाता है इसलिए हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त तो होकर के व्यवहार करता है उसी की वही व्यक्ति निष्काम कर्म योग का अधिकारी होता है इसलिए हे अर्जुन तुम कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करो नियतं कुरु कर्मत्व कर्म ज्याण भगवान कहते हैं आकर्म की अपेक्षा कर्म करना यही श्रेष्ठ है कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है कर्म करना ही पड़ेगा तो पर हम विहित कर्मों का त्याग क्यों करें निषिद्ध कर्मों का त्याग करें विहित कर्मों का तो अनुष्ठान हमें अवश्य ही करना चाहिए हाँ बस यह बात अवश्य है कि लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से न करें भगवत प्रीत्यर्थ करें और करने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर दें इसलिए आसक्तिशून्य होकर के यज्ञ पुरुष परमात्मा की उपासना करनी चाहिए क्योंकि परमात्मा के स्वरूप भूत जो प्रजापति ब्रह्मा हैं उन्होंने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि यज्ञ के सहित की है सहय्या प्रजा सृष्ट पुरवाच प्रजापति अने प्रसविष्य ध्व एस बोस्ट कामधु ब्रह्मा जी ने कल्प के आरंभ में भगवान की आज्ञा से यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टि की है और कहा कि हे मेरे प्रजा जनो हे जीवो तुम यज्ञ पुरुष की उपासना करके अपने मन अविलषित पदार्थों को प्राप्त करो देखिए यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टि की है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए अपने अपने अधिकार के अनुरूप यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए इसकी चर्चा आगे हम ठाकुर जी ने चाहा तो अनुशासन पर्व में करेंगे जहां भीष्म जी ने कहा है हे युधिष्ठिर परमात्मा ने संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि यज्ञ के लिए की है अन्नानि श्रष्टानि धनानि धात्रा धन आदि सबकी सृष्टि परमात्मा ने यज्ञ के लिए की है यज्ञ प्रधान है और अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको यज्ञ करना चाहिए अपने आश्रम अपने वर्ण अपने स्वभाव अपनी परिस्थिति उसके अनुरूप यज्ञ दान तप प्राणायाम इंद्रिय संयम अध्ययन अध्यापन प्रजापालन युद्ध कृषि वाणिज्य सेवा ये सब यज्ञ ही है ये सब यज्ञ है इस सबका यथा योग्य सबको पालन करना चाहिए ब्रह्मा जी ने उसमें प्रजा से कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन करो देवताओं को पुष्ट करो और वे देवता पुष्ट होकर तुष्ट होकर संतुष्ट होकर के और वे तुम्हारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे इस प्रकार से एक दूसरे को उन्नत बनाओ वे तुम्हें अभीष्ट पदार्थों को प्रदान करेंगे और देवता ही वस्तुता हमें अपने जीवन में हमारे अभीष्ट पदार्थों को देते हैं इसलिए उन देवताओं को दिए बिना उन पदार्थों का भोग करने वाले को चोर कहा जाता है अब देखिए हमने संसार में जो कुछ कमाया वो कैसे कमाया हाथ से पांव से आंख से नाक से मुंह से कान से मन से बुद्धि से इन सबके संयोग से ही तो किसी वस्तु का उपार्जन किया अब इन सब इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता इन, इन इन इंद्रियों पर विराजमान है व्यापारी लोग इसको बहुत अच्छी प्रकार से जानेंगे आपने कोई काम किया काम बहुत बड़ा था आपने समझ लिया कि हमसे होगा नहीं तब आपने अपने दस मित्र चुन लिए और उन दसों ने थोड़ी थोड़ी पूंजी आपको दे दी कि ठीक है हम लगाने के लिए आपको दे रहे हैं ऐसे ही करते हैं ना व्यापारी लोग पैसा बाजार में लगा देते हैं पूंजी लगा देते हैं तो ऐसा तो नहीं तो लगाने के बाद फिर देने, देने वालों को अंगूठा दिखा देते हो देने वालों को अंगूठा दिखाएंगे तो जो कल तक तुम्हारे मित्र बने हुए थे वे ही तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है लोग कहते भाई यही बात है विश्वास के ऊपर व्यवपार चलता है तब क्या करते हैं बोले ठीक है अब तुम्हारा इतना शेयर इसमें इतना अंश तुम्हारा है इतने पर तुमको इतना मिलेगा ऐसा करते हैं कि नहीं करते न दे तो वो चोर माने जाएंगे अपराधी माने जाएंगे तो मनुष्य ने जो कुछ उपार्जित किया है देह इंद्रिय आदि के संयोग से उपार्जित किया है और देह इंद्रिय आदि पर देवता विराजमान है तो देवताओं की शक्ति लेकर के कार्य किया है इसलिए यज्ञादि के द्वारा देवताओं को तृप्त करना संतुष्ट करना ये मानव का धर्म है ये मानव का कर्तव्य है इसलिए जो बिना देवताओं को दिए हुए खाता है वह चोर है और जो पंच महायज्ञ करके खाता है वह संत है वह चोर नहीं है वो संत है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त हो जाता है जो अपने लिए पच पका करके खाते हैं वे अन्न नहीं खाते हैं मानो वे तो पापों का ही भक्षण करते हैं और जो भगवान के निमित्त बनाते हैं भगवत सेवा के निमित्त रसोई तैयार करते हैं जो कुछ भी उपार्जन करते भगवत सेवा के लिए गौ सेवा के लिए संत सेवा के लिए आप फिर उतना उतना अंश उनका अंश उनको दे देते हैं ऐसे जो लोग हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय इसलिए पंच महायज्ञ अवश्य करना चाहिए पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ पहला यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ का मतलब है आर्ष ग्रंथों का पाठ ये ब्रह्म यज्ञ है और सरल व्याख्या कर देते ब्रह्म यज्ञ की वेद पाठ आर्ष ग्रंथों का पाठ सत्संग ये सब ब्रह्म यज्ञ है इतना भी न बने तो खोल करता लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासदेव अथवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय अथवा राधे राधे गोविंद जय गोविंद राधे अथवा श्री राम जय राम जय जय राम भगवन नाम संकीर्तन ब्रह्मयज्ञ है इसका सरलतम स्वरूप है कीर्तन सत्संग कथा रामचरितमानस, मानस भागवत महाभारत गीता आदि का पारायण पाठ ये ब्रह्म यज्ञ है देवताओं का यजन करना आहुति आदि देना ये देव यज्ञ है पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करना ये यज्ञ है अतिथि का सत्कार करना ये मनुष्य यज्ञ है और सभी प्राणियों को देना गौ माता को एक अंश देना चींटियों को भी देना पक्षियों को भी देना जलचरों को भी देना कौवे आदि को भी एक अंश बनाए हुए में से देना ये सर्वभूत यज्ञ है सभी प्राणियों को देना इस प्रकार से एक करते हुए जो भोजन करता है वह अमृत का उपभोग करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है हम पहले कह चुके हैं आपको पुनः याद दिलाने के लिए कह रहे हैं अमृतासी और बिघसासी होने की बहुत महिमा है पंच महायज्ञ पूर्वक खाना ये अमृतासी होना है और बिघसासी का मतलब है पंच महायज्ञ कर लिए विधिवत संपादित अब पता लगा लिया कि घर में कोई भूखा तो नहीं है कोई भूखा नहीं घर में सब ने भोजन कर लिया अतिथि का सत्कार भी हो गया अब सबके भोजन कर लेने के पश्चात स्वयं भोजन करना इसको महाभारत में विघसासी कहा गया और धर्मराज धर्मराजयुधिष्ठ ने यह बात कही है धर्मराज धर्मराजिष्ठ ने महाभारत में आप लोग सुन चुके हैं उन्होंने कहा अमृतासी और विघसासी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है भगवान को प्राप्त करता है तो श्री युधिष्ठिर स्वयं विघसासी हैं अमृतासी भी हैं और विघसासी हैं जब कोई भोजन करने के लिए बाकी नहीं रह जाता तब युधिष्ठिर भोजन करते हैं अर्जुन नकुल सहदेव सबको भीमसेन सबको पवा देते हैं केवल युधिष्ठिर पीछे से बाकी रह जाते हैं और भोजन करने के बाद तब द्रौपदी भोजन करती है इस तरह से अपना वो निर्वाह करते हैं हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है इसलिए यज्ञ मुख्य हैं। है अन्ना भूतान पर्जनयादअन्न संभव यज्ञाद यज्ञ कर्म समुदव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम इसलिए परब्रह्म परमात्मा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है अब एक बात और हम कह दें इतनी यज्ञों की महिमा कही जा रही है पर ध्यान दें यज्ञ पुरुष की भी उपासना यदि सकाम भाव से की जा रही है लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से की जा रही है कि लोक में भोग मिलें परलोक में भोग मिले, तो उन यज्ञ कर्मों को करने से वह संस्कृति के चक्र से छूटेगा नहीं अपितु तो उसी में पड़ा रहेगा पुनरपिजननम पुनरपिमरणम पुनरपिजननम जठरी शयनम देखिए कितनी विचित्र बात है एक नहीं दो नहीं सौ अश्वेध यज्ञ करने के बाद भी परसों की कथा में आपने सुना सौ अश्वेध यज्ञ करने के बाद भी नहुस की वृत्ति शुद्ध नहीं हुई इंद्रासन पर बैठने के बाद भी एक हजार ऋषियों को पालकी में लगा दिया और इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गया परिणाम क्या हुआ अजगर बनना पड़ा इसलिए भैया कर्म सदोष है वह निर्दोष होता ही तब है जब भगवत प्रीत्यर्थ उसका अनुष्ठान किया जाए भगवत मुखोल्लासार्थ उसका अनुष्ठान किया जाए करने के बाद नारायणार्पण मस्तु भगवान को अर्पित कर दिया जाए तभी वह कर्म श्रेष्ठ होता है हर ही समर पे बिनु सतकर्मा इसलिए मलूक दास जी ने कहा साधो भाई अपनी करनी साधो भाई अपनी करनी नाही जे करनी का करें भरोसा तेज जम के घर जाए साधो भाई अपनी करनी नाय गौतम नारी बद पतिव्रता गौतम नारी बड़ी पतिव्रता बहुत की ने दाना करनी कर वैई कुठ नैठी का भई पशाणा लक्ष गऊद अन्न खात थे राजा नृग से प्यारे पुण्य करत और जमा गवाई ले गिर गिट करी डारे साधो भाई अपनी करनी नी इसलिए निष्काम भाव से यज्ञों वृष्णु मान करके यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करके उस यज्ञ का फल भी भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना चाहिए ये अर्जुन इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त जो धर्म है उस उससे मुख मोडकर जो पलायनवादी सिद्धांत को स्वीकार करता है उससे मुख मोडकर भागने लग जाता है ऐसा वैदिक धर्म से शून्य व्यक्ति उसका जीवित रहना ही व्यर्थ है इसलिए आत्मा में रमण करने वाले नित्य तृप्त महापुरुष भी वे यद्यपि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी लोक संग्रह की दृष्टि से वे निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं देखो जनक आदि ऋषि भी निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर के इन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई है इसलिए प्रत्येक श्रेष्ठ मनुष्य को वैदिक कर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए क्योंकि यदि चरित श्रेष्ठ तत्वे तत्तवे वेत वे तरो जनहा सयत प्रमाणं लोकस्त लोकस्तदनुवर्तते श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे लोग वैसा ही देखकर आचरण करने लग जाते हैं देखो अर्जुन तुम मुझे देखो मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र कर्म बंधन से मुक्त परमात्मा हूं कोई कर्म करने की मुझे आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी जब जब मैं अवतार लेता हूँ तो सारे वैदिक कर्म खुद करता हूँ यज्ञ भी करता हूँ संध्या भी करता हूँ जप भी करता हूँ आत्मचिंतन भी करता हूँ करावलोकन भी करता हूँ गौ सेवा भी करता हूँ गोदान भी करता हूँ ब्राह्मणों को भी प्रणाम करता हूँ माता पिता की सेवा करता हूँ गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता हूँ मुझे तो कुछ भी जरूरी नहीं कि मैं ये सब करूं लेकिन फिर भी मैं करता हूं क्योंकि मेरे चरित्र से ही तो संसार के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे यदि मैं स्वयं कर्म से विमुख हो जाऊं उदासीन हो जाऊं तो मेरी देखा देखी ये संसार के जीव भी अकर्मण्य हो जाएंगे वैदिक धर्म वैदिक सदाचार का त्याग कर देंगे और जब वैदिक सदाचार का त्याग कर देंगे तो मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और ये जो संकरता मनुष्यों में आ जाएगी धर्म के त्याग के कारण सदाचार के त्याग के कारण इसका कलंक मेरे माथे पर जाएगा क्योंकि मुझे देखकर लोग आचरण कर रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को लोक संग्रह के लिए भी कर्म की कर्तव्यता न होने पर भी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए एक महापुरुष हैं हनुमत धामबाले ब्रह्मचारी जी उनके गुरु जी की घटना है परम महान योगी सिद्ध संत थे ब्रह्मचारी श्री रामधारी जी महाराज अठारह अठारह घंटे ध्यान में रहते थे वृद्ध हुआ शरीर अस्वस्थ हो गए चिकित्सालय में ले जाना पड़ा तो शरीर के शुद्धि आदि के लिए सेवा में रहने वाले संत ही सब करते थे तो शुद्धि दूसरा कर रहा है लंगोटी दूसरा लगा रहा लेकिन फिर वो टैनिया मंगा के इस को मिट्टी से धोते फिर इस को मिट्टी से धोते फिर दोनों हाथ मिट्टी से धोते फिर कुल्ला करते फिर आँख धोते तो ब्रह्मचारी जी कहते कि हमने एक दिन डरते डरते गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप तो खुद अपने हाथ से कुछ करते नहीं है क्रिया तो आपके शरीर की हम लोग कर रहे हैं अप्री यहां हॉस्पिटल है यहाँ भी आप मिट्टी मगाकर हाथ धोते हैं इसका कारण क्या है उनके तो गुरु जी हंसने लगे बोले तुम लोगों को सिखाने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ हम न करें तो भी चलेगा और हमारे हाथ भी अशुद्ध नहीं हुए लेकिन इसके बाद भी यदि हम यहाँ मिट्टी से हाथ नहीं धोएंगे तो तुम लोगों को होगा कि बुढ़ापे में बिना हाथ धोए भी चल जाता है हॉस्पिटल में हाथ न भी धो तो भी चलेगा तो तुम लोग हाथ धो इस अवस्था में पहुँचने के बाद भी शौचाचार का त्याग न करो इसके लिए तुमको सिखाने के लिए हमको हाथ धोना पड़ रहा है शिक्षण इसी को कहते हैं महापुरुष वाणी से कम अपने चरित्र से उपदेश अधिक प्रदान करते हैं श्री वृंदावन विहारी लाल जय इस प्रकार से जो अहंकार विमूढ़ात्मा है वो अपने को कर्ता मानता है हनुमान जी ने श्रीमद वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कहा रावण भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है सह ये हनुमान जी का वाक्य है भगवान ही करता है भगवान ही कारयिता है यह स्वीकार कर लेने से जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है इसलिए अंतिम बात भगवान बता रहे हैं सर्व कर्म समर्पण मेरे चरणों में कर दो और फिर एकदम विगत ज्वर होकर के संपूर्ण प्रकार के क्लेशों से मुक्त होकर के और युद्ध स्व फिर तुम युद्ध करो मेरी आज्ञा से युद्ध करो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा और भगवान कहते हैं देखिए ध्यान से सुने मई सन्याणी संध्यात्म चेतसा ये कहने के भगवान ये कहने के बाद भगवान ने कहा ये मे मत में अर्थात शरणागति को सर्व कर्म समर्पण को भगवान अपना निज मत मानते हैं अपना सिद्धांत मानते हैं इस सिद्धांत को ठीक से स्वीकार कर लो और फिर मेरी सर्वथा मेरे अधीन होकर मेरी आज्ञा के अधीन होकर के काम करो मेरी आज्ञा से कर्म में प्रवृत्त हो इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा शरणागति क्या है शरणागति चेतन अचेतन के परम परम आश्रय भगवान के चरणों में अपने आप को अचेतन की तरह निवेदित कर देना इसी का नाम है शरणागति इसलिए आचार्यों ने कहा अचित वत्तंत्र में व प्रपत्ति अचेतन पदार्थ के समान भगवान के अधीन हो जाना ये प्रपत्ति है ये शरणागति है फिर बस यही मेरा अपना निज सिद्धांत है इसलिए जो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं वे व्यर्थ मुझमें दोषारोपण करते हैं और अज्ञान में मोहित हो जाते हैं इसलिए राग-द्वेष से सर्वथा विमुक्त होकर के तुम साधन में प्रवृत्त हो जाओ स्वधर्म करते करते मृत्यु हो जाए यह श्रेष्ठ है लेकिन दूसरे का धर्म भले ही देखने में बहुत श्रेष्ठ लग रहा हो तो भी उसकी ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए अर्जुन ने पूछा अर्जुन ने पूछा कि भगवन आप कर्म में प्रवृत्ति पाप कर्म में प्रवृत्ति मनुष्य की कैसे हो जाती है हमको तो लगता है कि वो नहीं चाहता है फिर न चाहते हुए भी उससे निषिद्ध कर्म बन जाते हैं किसके कारण बनते हैं भगवान ने कहा अर्जुन इसका एक ही उत्तर है काम और क्रोध के अधीन होकर के रजोगुण तमोगुण के अधीन होकर के जीव कर, कर्म दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाता है निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है यही सबसे बड़े पेटू हैं और सबसे भारी शत्रु हैं तुम्हारे जैसे धुएं से अग्नि मैल से दर्पण ढक जाता है ऐसे ही रजोगुण तमोगुण से इस क्रोध और काम से अंतकरण ढक जाता है और उससे उस, उस आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है भूर्भुवस्व तत्सुवरेण्यम खरगो देवस्मही न प्रचोदया तो संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत हमारा संकल्प